व्याुपा व्यासूपा विष्ण नमो वै ब्रह्म निधस्था नमो नम अचतुदनो ब्रह्मा दिवाहुरपुर हरी अभालोचन शगवान्वाद नमोस्ते व्यास विशाबुद्धे उल्ला यने भारत तेल भारतपूर्ण प्रज्वालिगन तो वय प्रदीप वाछाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पति पाव्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नुंदावन विहारी लाल की श्री गिरिराज महाराज की चौरासी कोष वृज धाम की जगत जगजनी यज्ञेश्वरी पूज्या गौ माता की अखिल को वंश की श्री राधा वल्ल लाल की श्री राधा रमण भगवान की श्री राधा गोविंद देव भगवान की श्री राधा गोपीनाथ भगवान की श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्रीरास विहारी भगवान की सब संतन की हरि भक्तन की जय जय श्री राधे जय जय श्री सी सीता हर हर हर महादेव हर आज यमुना मंदिर में दीक्षा का समारोह था वहाँ इन्हीं का एक छोटा सा चश्मा रह गया था यमुना मंदिर में दीक्षा के काल में इन्हीं का एक छोटा सा चश्मा प्राप्त हुआ है जिन किसी का हो अथवा आगे पीछे भी कोई किसी से जानकारी ले तो ये चश्मा हमारे जो माइक बाले शर्मा जी हैं इनको मैं प्रदान कर दूंगा कि इसे आगे ले सकता जिन किसी का हो छोटा सा चश्मा है हर लोग सब लोग तुलसी लेकर के बैठे जिससे बाद में ऐसा ना हो कि आपको मिलना पावे जो नियमित अर्चन करते हैं वे सभी लोग तुलसी की जरूर ले आओ आज अर्चन में कुछ महाराज जी भी विराजेंगे की अनुकूलता तो नहीं है पर महाराजी का मनोभाव है कि आज पुरुषोत्तम एकादशी है तो इस अवसर का लाभ जरूर है इसलिए मेरा सभी प्रेमियों से आग्रह है कि अधिकाधिक संख्या में आप लोग भी इस पवित्र अवसर का लाभ लीजिए समाधि के निकट में तुलसी जी हैं वहाँ व्यवस्थापक के पास में जाके आप लोग तुलसी ले सकते हैं कथा के तुरंत बाद अर्चन होगा ंदय नम ओ नम परमंसा स्वादी चरणकमल चिन्ह तरंदा भक्तजन मानस निवासाय चंद्रार वीशा वने लक्ष्मी तो व्यसी ये हृदय संविदिहम भजे विश्वसर्ग तरेग विसर्गा नवलक्षणलक्षित्रीकृष्णाख्यम परम भा जगद्धा नम प्रहलाद नारद पराशरकुंदरिक्ता खशसौनक्रीष्म रुक्जुन वशिष्ठ विभीषण पुण्यागवता वाकतरुभ्य सिंधुभ्य पति पाव्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभे नमो भ्य पवितो नमो नम बहुलेमेकुशो यथा पुरा ब्रह्मपुरे यहापुस्ता शतक्रतोज्रधर से यज्ञ भूयश्चया विषुपद स्थिताया विशोचा पते स्थितिना मंत्रेणतेनावंदेत योग विमुच्य पापकृपेन कर्मण लोकानवाप्ति पुरंदर से गवाम फलम चंद्रमसो एक मंत्रिजुष्ट पठेत् यहाँ पर्वशुगोस्ठम्ये मध्ये न तस्य भयम न शोकम सहस्रने वर्णाथसा रता छंदसा मंगलाना चर्च भाननी शंकर वंदे विश्वासिण याभ्या पश्य स्वाम सप्तमीश्वर श्री सीता पुण्यण वंदे युद्ध विज्ञानो कबीश्वर कपीश्वरौ भक्त भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अन गिरा अर्थ जल सम कि तो भिन्न न भिन्न बंदौ सीता पद जिन परम प्रिय किल प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ध्यान घन जासुर राम जा बसिराम सर्चाप कुंदु समदेह उमण करुणा अयन दीन पर मेह कृपा न गुरु पद कृपा सिं हरि हरी महामोहतम कुंज जा शिवचन कर बंध तुलसी के चरण जिनकी कलि समुद्र कलिमुद्रभूरत लचो प्रगचो सप्तहा राम राघ चंद्र प्रभु की जय श्री सुभद्रा देवी की जय, श्री सुदर्शन चक्र भगवान की जय, श्री नील चक्र की जय है श्री ध्वजा जी की जय है सर्वशीर्थ राज महोदधि सागर की जय श्री राधाकांत मठ की श्री गौरव गंभीरा की श्री टोडा गोपीनाथ जी महाराज की श्री सिद्ध बकुलरिदास ठाकुर की श्री गुंडचा क्षेत्र की जय श्री लोकनाथ भगवान की जय श्री नीला चलधाम की जय श्रीमन महाप्रभु जी की नीलाचलधाम यात्रा की जय श्री नित्य साकेत बिहारणी बिहारी जी महाराज की जय श्री पुरुषोत्तम एकादशी महारानी की जय तुलसी महारानी की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय जगत जननी गौ माता की अखिल गोवंश की जय श्री सूरश्याम गोधाम की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री पत्मेड़ा गोधाम की जय श्री चौरासी कोष धाम की श्री चातुर्माश्य रामकथा महामहोत्सव की श्री गौरांग लीला महामहोत्सव की जगद्गुरु श्रीमदाज्य रामानंदाचार्य भगवान की जगद्गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय गुरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित मानस जी की जय आज पुरुषोत्तम मास की द्वितीय एकादशी है और दोनों एकादशियों को पुरुषोत्तम एकादशी कहा जाता है वर्ष भर की एकादशियों के अलग अलग नाम हैं, उनके अधिष्ठात्र देवता सबके मूल में तो भगवान ही हैं, लेकिन सबका अलग अलग इतिहास है सबका अलग अलग फल है किंतु अधिक मास पुरुषोत्तम मास की दोनों एकादशी उनके अधिष्ठात्र देव नित्य गोलोक बिहारी पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही है इसलिए दोनों एकादशी का नाम पुरुषोत्तम एकादशी है ये पुरुषोत्तमी एकादशी है इसके अधिष्ठाता स्वयं भगवान पुरुषोत्तम हैं और ये अंतिम है आज अमावस्या को अधिक मास पूर्ण हो जाएगा और ये संक्रांति वर्जित मास है पूरे महीने में कोई संक्रांति नहीं है अमावस्या के बाद प्रतिपदा आएगी तो सिंह की संक्रांति होगी तो सिंह की संक्रांति पर भी महापर्व है और एकादशी से अमावस्या तक तो पर्व है ही पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन किसी पवित्र नदी में श्री गंगा यमुना सरयू, नर्मदा कावेरी गोदावरी ऐसी जो पवित्र पौराणिक नदी हैं, उनमें स्नान करने की विधि है पर पूरे महीने कोई स्नान न कर सके तो केवल पांच दिन एकादशी से पूर्णिमा तक या एकादशी से अमावस्या तक कार्तिक मास में भी यही है कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक कार्तिक पूर्णिमा तक स्नान कर लो और नियम कर लो तो पूरे महीने के नियम की पूर्ति मानी जाती है ठीक इसी तरह से वैशाख मास के महात्म्य में भी वैशाख शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक स्नान कर ले तो वैशाख स्नान का पूर्ण लाभ उसे प्राप्त हो जाएगा पुरुषोत्तम मास में भी ये विधि है पूरे महीने किसी से प्रमाद के कारण या किसी कारण से संभव न हो सके तो कम से कम आज की तिथि से लेके एकादशी से लेके पुरुषोत्तम की पूर्णता है अमावस्या को अमावस्या तक नित्य यमुना स्नान हो जाए संभव हो तो नित्य धाम की परिक्रमा हो जाए धाम की परिक्रमा में कोई समर्थ नहीं है तो तुलसी की परिक्रमा कर लें भगवान के मंदिर की परिक्रमा कर लें सायकाल को दीप दान कर लें एक समय प्रसाद ग्रहण कर लें तो पांच दिन इतना नियम पालन करने से भी पूरे पुरुषोत्तम स्नान का और नियम का लाभ प्राप्त हो जाए भगवान श्री कृष्ण काम बन में पधारे ब्रजमये काम बन कामयन पांडवों का जब वनवास हुआ तो पांडव कामयक बन में आए थे काम बन में भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से मिलने उनके निकट पधारे भगवान को बड़ी पीड़ा हुई पांडवों को वनवासी रूप में वलकल वस्त्र पहने हुए हैं धूल धूसर शरीर है मुक्त केश है अपने प्राण प्यारे भक्तों को इस अवस्था में देखकर भगवान क्रुद्ध हो गए और भगवान ने कहा कि अभी तुम्हारे शत्रुओं का मैं सर्वनाश कर देता हूँ अभी तुम्हें इस धरती का सम्राट नियुक्त करता हूँ पर अर्जुन ने चरण पकड़ लिए प्रभु आप क्रोश न करें अब जिज्ञासा हुई इस क्लेश का कारण क्या है क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता यह हमारे पुराणों की विशेषता है खोद खोज के बाद पूछना और प्राचीन इतिहास खोज के लाना तो भगवान श्रीकृष्ण ने कहा कि हे पांडव द्रौपदी के द्वारा पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार हो गया था उस तिरस्कार के कारण ही यह बनवास का कष्ट राजसु यज्ञ में सम्राट युधि की साम्राज्यी होने के बाद यज्ञांत अभ स्नान से इसके केश भेजे हुए थे और ऐसे केशों को घसीट करके दुशासन सभा में लाया और ये क्लेश सहन करना पड़ा इसका मूल कारण है पूर्व जन्म में द्रौपदी के द्वारा पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार हो गया पूर्व जन्म में द्रौपदी एक ऋषि कन्या थी नाम भी है हम सब नाम केवल संक्षेप में संकेत कर रहे हैं एक महान ऋषि की कन्या थी द्रौपदी ब्राह्मण कन्या थी ऋषि के और कोई संतान हुई नहीं यह एक कन्या ही हुई अत्यंत सुलक्षणा थी सुंदरी थी किंतु जन्मते ही जन्मदात्री माता की मृत्यु हो गई ऋषि ने जैसे तैसे कन्या का पोषण किया अब वह विवाह के योग्य हुई तो ऋषि को बड़ी चिंता हुई तो उसका विवाह कैसे हो इसी बीच में ऋषि भी भगवत स्मरण पूर्वक कालजर से पीड़ित होकर के उन्होंने ही अपने देह का विसर्जन कर दिया अब वह माता पिता से हीन कन्या उसका विवाह कौन करे अत्यंत सुलक्षणा सुंदरी होते हुए भी अपने दुर्भाग्य से वह अत्यंत व्यथित थी बहुत क्लेश का अनुभव कर रही थी अपने पिता के आश्रम में निवास करती थी उसी समय महर्षि दुर्वासा जी पढ़ा कन्या ने चरणों में प्रणाम किया महर्षि का अर्घ पद्य आदि से स्वागत किया मृदु शब्दों में स्तुति करके उन्हें संतुष्ट किया कहा बेटी तुम्हारे पिता मेरे परम मित्र थे और मैं इस नाते से यहाँ आया हूँ यह मुझे ज्ञात हुआ कि तुम्हारे पिता दिवंगत हो चुके हैं कन्या रुदन करने लगी और कहा कि मेरे इस दुर्भाग्य का कोई प्राय बता दीजिए गुरुवासा जी ने कहा कि देखो कन्या के जीवों पर अत्यंत कृपा करुणा करने के लिए भगवान ही जिस महीने के अधिष्ठात्र देवता हैं, ऐसा पुरुषोत्तम मास प्रकट किया गया है निष्काम हो या सकाम ये भगवान की उपासना के लिए सबसे उत्कृष्ट मास है इसमें किया गया अक्षय होता है तुम्हारे अशेष जन्मों के पापों की निवृत्ति हो जाएगी सौभाग्य का उदय हो जाएगा और तुम पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की उपासना करो नियम करो व्रत करो यह सुनकर उस कन्या ने कहे अरे एक महीने की क्या तपस्या आप हमको बता रहे हैं ये तो संक्रांति वर्जित मास है इसको मल कहा जाता है आप इसको इतना महिमामंडित किए जा रहे हैं कि यही सर्वोपरि है तो हमारी तो बात आपके आप जो कुछ उपाय हमें बता रहे हैं इसमें हमारी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो रही है दुर्गा जी भला इतना सहन करने वाले कहाँ थे वो तो रुष्ट हो गए और रुष्ट होकर कहा कि तुमने पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार किया है इसका जन्म इस इसका परिणाम इस जन्म में तो भोगना पड़ेगा तुम्हारा विवाह होगा नहीं कोई तुम्हारा वर्ण नहीं करेगा और इसका पुरुषोत्तम मास के तिरस्कार का दुष्परिणाम आगे होने वाले जन्म में भी तुमको भोगना पड़ेगा कन्या रोने लगी बोले में तो पिता माता के मरने से पहले से दुखी थी आपने बा सौ दिख हम पिताजी के मित्र हैं और मित्र आकर आपने हमको यही आशीर्वाद दिया बोले अब तो देवी जो होना था सो हो गया अब फिर भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की कृपा तो तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी कोई बात नहीं लेकिन प्रायश्चित ही तब होगा जब पुरुषोत्तम मास का तुम अनुष्ठान करोगी देवर श्री नारायद जी चले गए कन्या की भगवान शिव के चरणों में अगाध भक्ति थी उसने कठोर तप करके हजारों वर्षों तक पहले कन्दमूल फल का आहार छोड़कर पत्तों का आहार किया पत्तों का आहार छोड़कर फिर केवल जल का आहार किया जल छोड़कर केवल वायु का आहार किया फिर वायु का आहार भी छोड़ दिया ऐसी उसने कठोर तपस्या की और 10000 वर्ष की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए भगवान उमावल्लभ ने प्रकट होकर दर्शन दिया कहा वरदान मांगो तो कन्या इतनी व्याकुल थी क्यूँ पिताजी चाहते थे कि हम अपनी कन्या का किसी उत्तम वर्ग के हाथ में हाथ सौंप करके जाएं, उसको यही अभिष्टता मुझे उत्तम वर्ग की प्राप्ति हो इसी से मेरी माता पिता की आत्मा को संतुष्टि होगी तो कन्या ने पांच बार कहा पतिम दे ही पतिम दे ही पतिम दे ही पतिम दे ही पतिम देही पांच बार कहा ज्यादा व्याकुल थी ना तो पांच बार उसने कहा पति दो पति दो पति दो पति दो पति दो शंकर जी बोले हम तो भोले भंडारी हैं कोई कमी ना है। पतियों की भी कमी हमारे यहाँ खजाने में नहीं पांच पति होंगे तेरे जा इस बार तो तेरा तू योग बल से अपने देह का त्याग करेगी और अगला जन्म यज्ञ कुंड से तेरा होगा द्रुपद की मानस पुत्री तू बनेगी धर्म पुत्री बनेगी और पांच पांडव तेरे पति होंगे कन्या फिर रोने लगी बोले महाराज ये तो आपने बड़ा परिहास मेरे साथ किया बोले नहीं अब तो जो होना था सो हो गया यही भवितव्यता यही थी ऐसी ही थी शंकर जी अंतर्धान हुए तो द्रौपदी अब तुम्हारा जन्म हुआ है और अब पुरुषोत्तम मास आ गया है और ब्रज भूमि में पुरुषोत्तम मास का महात्म्य और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम की यह लीला भूमि है इसलिए हे पांडवो इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में आप पुरुषोत्तम मास का सविधि अनुष्ठान करो तो शत्रुओं का पराभव भी हो जाएगा और तुम्हारी विजय भी हो जाएगी दुख दुर्भाग्य की निवृत्ति हो जाएगी और यही काम बन में पांडवों ने पुरुषोत्तम मास का सविधि अनुष्ठान किया नित्य यमुना स्नान किया बोलो श्री पुरुषोत्तम मास की कथाएं बहुत हैं। एक आज हमारे मन में आया तो एक कथा सुना दे। दूसरी भी सुना देते। एक दृढ़ धनवा नाम के राजा थे सप्तीपति पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे बड़ा वैभव था उनके पास उनके पिता बड़े धर्मनिष्ठ थे पिता भी भगवत धाम चले गए बानप्रस्थ लिया उन्होंने योग बल से देह का त्याग किया मोक्ष को प्राप्त हुए पिता और पुत्र बड़े पराक्रमी थे बड़े धर्मनिष्ठ थे गौ ब्राह्मणों के बड़े भक्त थे उपासक थे एक बार वो शिकार खेलने गए तो वहाँ जंगल में भटक गए वहीं एक तोता एक वृक्ष की शाखा पर बैठा था और उस तोते ने उस राजा को कहा कि राजन जिस जागतिक ऐश्वर्य को देखकर वैभव को देखकर तुम अपने आप में फूले नहीं समा रहे हो उस वैभव का तुमसे क्या प्रयोजन है तुमने अपने कल्याण के लिए तो अभी चिंता ही नहीं की तत्व का चिंतन ही नहीं किया और जिससे तुम अपनी उपलब्धि मान रहे हो वह तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं है और जो तुम्हारे लिए परम कल्याण कारक था माता वहीं से कर लो विक्षेप होता है आप थोड़ा सा और आगे आ जाए कोई संत को पीड़ा हाँ बैठिए ना कोई बात नहीं बैठिए नहीं बैठी रहे कोई बात नहीं बैठ जाओ बैठ जाओ जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ थोड़ी एकादशी भी है शनिवार भी है आप लोग जिसको कोई भी प्रेमी आमे जगह आप दे सकते हो तो थोड़ी थोड़ी जगह दे दीजिए बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ भैया भेंट वेट मत चढ़ाओ माताओ केवल बैठ जाओ कथा सुनो है न बैठ जाओ श्री सीताराम जी महाराज राजा को वैराग्य हो गया कि तुमने अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया और जिस उपलब्धि को पाकर तुम फूले नहीं समा रहे हो उस उपलब्धि का तुम्हारे कल्याण से कोई लेना देना नहीं है राजा एकदम विरक्त तो हो गए मन एकदम दुखी हो गया खाना पीना सोना सब बंद हो गया राज पंडित पुरोहित मंत्री सबको बुलाया बोले तोता ने जो कहा था उसका आशय बताओ कौन क्या बतावे क्या करें आत्म कल्याण के लिए तब तक महर्षि वाल्मीकि आ गए वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम किया बोले संसार में जैसा सुख सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है सब तरह की अनुकूलता हमें प्राप्त हुई है ऐसा कोई उदाहरण कहीं दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है चार पुत्र हैं, एक कन्या है संपूर्ण धरती पर साम्राज्य सात दीप सात समुद्र सब कुछ मेरे अधीन है किसी की शक्ति मेरे सामने दृष्टि उठाने की किसी शत्रु में शक्ति नहीं है हमारी ओर अन्यथा दृष्टि कोई देखे ऐसी किसी की सामर्थ्य नहीं है पर भगवान उस तोता ने जो कहा था उस बात से अब हमारा मन बिल्कुल हट गया है तो वो तोता कौन था और हमें जो कुछ ये सब मिला है हमारी कोई तपस्या तो दिखाई नहीं पड़ती हमने कोई कठोर तपस्या नहीं की किसी देवता को संतुष्ट करके उससे वरदान नहीं मांगा हमको तो सहज ही ये सब प्राप्त हो गया तो इसका कारण क्या है आप बताओ तो वाल्मीकि महर्षि ध्यानस्थ हो गए और महर्षि वाल्मीकि ने कहा राजन तुम पूर्व जन्म में सुदेव नाम के ब्राह्मण थे बड़े तपस्वी थे पर तुम्हें संतान का अभाव था बहुत प्रयत्न करने पर भी जब तुम्हें किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो तुम अत्यंत ग्लानि से भर गए और अपनी पतिव्रता पत्नी के सहित तुमने कठोर तप किया हजारों वर्ष की कठोर तपस्या की तपस्या करके शरीर को सुखा डाला पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान नारायण ने प्रकट होकर दर्शन दिया और तो कहा वरदान मांगो तो कहा भगवन आप भक्त पुत्र हमको दीजिए जिससे हमारा ग्रह शास्त्र सफल हो जाए धन्य हो जाए भगवान बोले देखो भाई ब्रह्मा जी भी मेरे भक्त हैं और तो ब्रह्मा जी जो लिपि लिखते हैं वो जीव के कर्मों का विचार करके लिखते हैं तो ब्रह्मा जी ने तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का विचार करके तुम्हारे ललाट पर लिखा है कि इस ब्राह्मण का पाप इतना प्रबल है पूर्व जन्मों का के सात जन्म तक इसे संतान का सुख नहीं है तो ब्रह्मा जी की बात तो हम नहीं मिटा सकते हैं विधि लेख का प्रमार्जन हम नहीं कर सकते हैं इसके अतिरिक्त कुछ मांगना चाहो तो मांग लो पुत्र के अतिरिक्त जो कुछ मांगोगे हम दे देंगे इतना सुनते ही ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ बेहोश होके गिर गए मूर्छित हो गए गरुड़ी महाराज ने आकाश गंगा के जल से ब्राह्मण दंपति का सिंचन किया और अपने पंखों से हवा करके उनको होश में लाए गरुड़ जी और भगवान से झगड़ गए बोले आप करुणा सागर हैं दया सागर हैं भक्त वत्सल हैं शरणागत वत्सल हैं ब्रह्मण्य देव हैं ये सब आपके नाम झूठे हैं कोई सत्य नाम नहीं आपका ब्राह्मण मूर्छित पड़ा है आपको दया ने यार अब्राह्मण देव हैं आप भक्तों की कामना को पूर्ण करने में कल्प हैं और ये कामना कर रहा है आप कहते हम दे नहीं सकते विधाता का और प्रमाण दे रहे हैं अरे विधाता ने लिखा होता तो अपने आप मिल जाता आपकी तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी आपकी उपासना भी की आपको प्रसन्न किया तो आप बहाने कर रहे हो ये ठीक नहीं है अब आपकी बड़ी बदनामी होने वाली है आपको दया सागर कृपा सागर करुणा सागर कोई नहीं कहेगा और ये ब्राह्मण मर जाएगा हत्या का पाप और लगेगा भगवान बोले भाई तुम्हें ज्यादा करुणा उत्पन्न हो रही है तो तुम दे दो इसको बेटा अब देखो ठाकुर जी की लीला गरुड़ जी कहां से देंगे कहां से देंगे गरुड़ी गुरु जी के पास कोई खजाना है गरुजी जो देंगे वो भगवान के अनुग्रह से ही तो देंगे भगवान के द्वारा दी गई सामर्थ्य से ही तो गरुड़ी देंगे स्वतंत्र सामर्थ्य तो भगवान के अतिरिक्त और किसी में भी नहीं गरुड़े हाँ हाँ हम तो देंगे आप मत दो हम देंगे आपकी आज्ञा होगी हम देंगे हमारे अंश से इसको एक पुत्र होगा परम गुणवान होगा परम सुंदर होगा शीलवान होगा और षड वेदों का प्रकांड पंडित होगा ऐसा पुत्र होगा कि इस ब्राह्मण की त्रिभुवन में जय जयकार होगी लेकिन दुख तो इसको भोगना पड़ेगा वह बालक अल्पायु होगा दुख तो इसको संतान लेकिन पुत्रवान ये हो जाएगा पुत्र से प्रसन्नता भी होने लग जाएगी। ब्राह्मण ने कहा चलो जो कुछ भी हो पुत्र तो हो ही जाएंगे। गरुड़ जी ने इतनी दया तो करी भगवान गरुड़ पर बैठकर अंतर्धान हो गए और ब्राह्मण जो था वो प्रसन्न होकर सुदेव ब्राह्मण अपने आश्रम में आ गए समय से पुत्र का जन्म हुआ पुत्र का नामकरण संस्कार किया उसका नाम रखा शुक क्या नाम रखा शुक।, शुक माने वैसे तोता होता है लेकिन पक्षीराज गरुड़ जी के अंश से उत्पन्न हुआ है इसलिए उस बालक का नाम उन्होंने रखा वो तोते के रूप में नहीं था वो तो बालक ही था मानवाकार में ही था पर नाम उसका शुक्र रखा शुक्रदेव ऐसा नाम रखा पांच वर्ष की आयु में ही बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया क्योंकि ब्रह्म वर्ष का मस्तु पंचवर्षम ब्राह्मणम एवं उपनयी तो। ब्रह्म तेज की कामना हो तो पांच वर्ष के ब्राह्मण बालक का ही यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए और पढ़ना शुरू किया तो झाजी ग्यारहवे वर्ष की आयु तक तो उसने संपूर्ण वेदांगों के सहित तो वेद को कंटस्थ कर लिया पढ़ाने लग गया और सारी विद्या पूर्ण होने ऐसी उसका समावर्तन हो गया अब तो वह ब्रह्मचारियों को सबको पाठ पढ़ाता और बालक था तो खेलता भी था एक दिन महर्षि देवल उधारे महर्षि देवल ने उस अत्यंत ब्रह्म तेज ऐसी सम्पन्न तेजस्वी पुत्र को देखा तो ठगे से रह गए कमल के समान विशाल नेत्र ऐसी भोहे ऐसा चमकता हुआ ललाट ऐसी सुंदर नाशिका ऐसे कपूल ऐसी थोड़ी लंबी तो भुजाएं, ऐसे पाद तल ऐसे चरण तल ऐसा महाराज वर्णन किया ऋषि ने बोले इसके तो ऐसे दिव्य लक्षण हैं कि धरती पर इस प्रकार के लक्षण वाले बालक मिलना कठिन है मैं सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता हूँ और ये विशेष सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता है श्री बेदराम जी को जगह दे दो बैठने की हाँ आप बैठे न वहीं थोड़ी सी जगह कर ये बड़े पवित्रात्मा बजवासी ब्राह्मण हैं बड़े भक्त हैं अच्छे साधक हैं श्री वृन्दावन बिहारी परम पूज्य श्री गिरधारी दास जी भक्तमाली जी के आप कृपा पात्र हैं श्री वैष्णव दास जी महाराज के गुरु भाई है ही और पूज्य बक्सर वाले मामा जी बहुत प्रेम करते थे आपसे बहुत आदर करते थे और हम भी हृदय से आपका बड़ा आदर करते हैं लेकिन बस बात ये है कि की जैप्रसन्न होगर कीजिए हम हृदय से आदर सभी का करते हैं पर झाजी हैं वाचार्य जी हैं वेदराम जी हैं ये सब हमारे पूज्य जनों की कोटी में हैं लेकिन आपको जैसे प्रसन्नता होती उस प्रसन्नता को हम आपकी प्रसन्नता को हम स्वीकार कर लेते हैं। तो राम जी हम क्या कह रहे थे हमको याद दिलाओ है हाँ तो देवल ऋषि ने कहा लेकिन हमसे एक अमर्यादा हो गई है क्या बोले ज्योतिष शास्त्र के पंडितों का मत है कि फलादेश पीछे करना चाहिए पहले आयु बतानी चाहिए कि इस जातक की आयु क्या है आयु का विचार करना चाहिए और एक दोष इस बालक में ऐसा है इसकी रेखाओं में कि इसकी आयु तो अब केवल एक वर्ष ही शेष है ग्यारह साल का हो गया एक साल उम्र और बची है बस तो अल्पायु दोष के कारण इसके सारे लक्षण व्यर्थ हो अवतारी बालक है लेकिन बस इतने ही दिन का संस्कार है अब बेचारे माता पिता तो फिर बेहोश होके गिर गए उनकी तो पुत्र में बड़ी ममता देवल ऋषि तो ब्रह्म चले गए माता पिता को चैतन्यता आई पुत्र ने सावधान किया और अब माता पिता बड़े व्यथित रहते थे कि एक वर्ष की आयु है एक दिन पिता जंगल गए थे संविधान इनके लिए और पुत्र पढ़ा रहे थे वेद वेद पढ़ाने के बाद अपने समान जो वयस्क बालक हैं उनके साथ वो एक बावड़ी में खेलने लगा बालक और खेलते खेलते गहरे पानी में चला गया और देवल ऋषि ने जल में डूबने से मृत्यु बताई थी जल में डूब करके उस बालक की मृत्यु हो गयी माता पिता जंगल से आए बालक बाउडी से बाहर निकाला गया अब उन्होंने इतना रुदन किया कि इससे अच्छा तो बेटा नहीं होता भगवान नारायण ने ठीक कहा था सुख नहीं तो जबरदस्ती हमने लिया उसी का ये परिणाम हुआ बहुत बिलाप किया इतना बिलाप किया कि पुत्र का शरीर संस्कारित भी नहीं किया एक महीने तक पति पत्नी दोनों रोते ही रहे अब भगवान को पुकारते रहे वो नहीं जानते थे और अनजाने में पुरुषोत्तम मास का आदर हो गया वो पुत्र मरा था और वही उसी दिन से पुरुषोत्तम शुरू था और तो उसी दिन से रोना शुरू किया महीना भर पूरा हो गया अधिक मास पूरा हुआ और जैसे पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया बोलो भक्तवत भगवान की बोले ब्राह्मण देवता हम प्रसन्न हो गए अब किसी जन्म का कोई पाप बचा नहीं तुम्हारे बालक को हम जीवित कर देते हैं बालक को जीवित किया और कहा अब इसकी बारह हजार वर्ष की आयु होगी कितनी जिसकी 12 वर्ष की आयु थी अब इसकी बारह हजार वर्ष की आयु होगी और अभी तुम्हारा एक जन्म और होगा क्योंकि तुमने सकाम भाव से उपासना की है काम तुम्हारा कामना तुम्हारी नष्ट नहीं हुई कामना ही पुनर्जन्म की ओर धकेलती है पर अगले जन्म में तुम्हारा कल्याण यह बालक ही करेगा कहकर के भगवान अंतर्धान हो गए वाल्मीकि जी बोले वो जो सुदेव था ना वो यदि निष्काम भाव से पुरुषोत्तम मास में पहले उपासना की होती और पुरुषोत्तम में निष्काम भाव ऐसी तब तो नित्य गोलोक की प्राप्ति हो जाती लेकिन कामना मन में रही आई पुत्र की तो और खूब प्रचुर मात्रा में पुत्र का सुख भोगने के लिए वैभव का सुख भोगने के लिए वही तुम दृढ़ धनवा नाम के राजा हुए और सहज सब कुछ तुमको प्राप्त हो गया चार पुत्र हुए एक कन्या हुई लेकिन वो जो पूर्वजन् में जो शुक्रदेव नाम का पुत्र था उसी ने तो तो भगवत धाम जा चुके हैं लेकिन उन्होंने अपने योग बल से का रूप धारण करके तुम्हें उपदेश किया है अब तुम भजन में लग जाओ दुर्घनवा सब कुछ त्याग कर भगवान श्री कृष्ण का आराधन करने लगे और उन्हें अपनी पत्नी के सहित गोलोक की प्राप्ति हुई इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की दूसरी कथा भी संपन्न हुई बोलो भक्त भक्त पुरुषोत्तम एक है न कथाएँ बहुत है हमने बहुत संक्षेप में सुनाई है और भगवान चाहेंगे इका प्रेरणा होगी तो और शेष बात भी बता देंगे आज इतना ही सही महापर्व के दिन गो माताओं का नाम लेने से बहुत पुण्य होता है महाभारत में लिखा है पठे सु पर्व सुगोष्ठ मध्य न तत् पापम न भयम न शोकम सहस्त्र नेत्रोकम सहस्त्र नेत्र कौन हैं? है? नहीं इंद्र के लोक की बात तो पहले आ गई तो पुनरुक्ति आ जाएगी लोका नवापनोति पुरंदर गवाम फलो, गवाम गवाम फलम चंद्रम से दि तीन तो जब पुरंदर के लोक की प्राप्ति स्पष्ट आ गई तो यहाँ सहस्त्र नेत्र जकर्थ है सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्र ये शास्त्र नेत्रकार्थ कार्थ है असंख्य नेत्र शास्त्र माने हजार नहीं यहाँ अनंत नेत्र भगवान के है विश्वत चक्षत विश्व मुखो विश्व बाहुरुत विश्वतस्पात द्यावा भूमी जनयन देव एक जिनको भगवान वेद इस प्रकार ऐसी निरूपण करते है वह भगवान ही सहस्त्र नेत्र है और उनके धाम की प्राप्ति हो जाएगी और ये बात गो माताओं ने स्वयं बताई है तो इतने नामों का मंत्र तो हमने बोल लिए मंगलाचरण में ही पर आप लोग नामों का उच्चारण कर लेंगे तो आपका भी पक्का हो जाएगा गवाम फलम गोदान का पुण्य आज सबको मिल जाएगा एक कहावत है हल्दी लगी न फिटकरी रंग चोखो आयो खर्च दो पैसा हुआ नहीं और जितने लोग बैठे हैं सबको गोदान का पुण्य मिल जाएगा सभी थी गोदान का पुण्य और जो लोग सीधे या YouTube लाइव कहते क्या कहते उसमें जो लोग सुन रहे हैं वो लोग भी उच्चारण करेंगे तो उनको भी गोदान का पुण्य मिल जाएगा तो बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से गो माताओं के नामों का उच्चारण करेंगे श्री ुलाय नमः श्री बहुलाय नमत नम तमंगाई नम स्पुटो भया नम स् अपुटो भया नमः श्री क्षेमा नमः श्री नमः नमः नमः श्री श्री श्री क्षेमाय नमः श्री नम नमः श्री भूय नमः श्री श्रीसर्वसहाय श्री सुरभ्य नम श्री सुरभ्य इन गायों के नाम का कीर्तन करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और चंद्रमा की सी कांति प्राप्त हो जाती है गोदान का पुण्य प्राप्त हो जाता भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है धाम में तो हम लोग बैठे हुए हैं जीते जी धाम और मरने के बाद भी नित्य श्री ठाकुर जी की सन्निधि कैसी भगवान की करुणा है बड़ी प्रसन्नता है और देखो ये कहने से बड़ी बहुत अच्छा नहीं है हमको शरीर तो शरीर रात्रि को पता नहीं कुछ ऐसी बेचैनी हो गई कि लगभग दो बजे तक हम निद्रा नहीं ले सके इतना नाक बंद हो गई सांस लेना बड़ा कठिन हो गया बड़ी घबराहट गई शायद जुखाम बिगड़ने से ऐसा हो गया होगा और सवेरे तो ऐसी हालत थी कि हम बोल नहीं पा रहे थे तो हमारे रसिक माधव दास जी बोले बोले अब यमुना जी के स्नान का विचार छोड़ दो वो आना था उनको अब मत जाइए यमुना जी हमारे आसपास रहने वाले भी बोले यमुना जी मत जाओ आपको ज्यादा भाव है तो यमुना जी से जल आते हैं थोड़ा उसको गुनगुना कर देंगे शरीर ठीक नहीं है ज्वर भी है थोड़ा आप उससे स्नान कर लेना मरे चाहे जिये यमुना जी तो जाएंगे। देखो यमुना जी को महिमा बता रहे हैं हम बोल नहीं पा रहे थे हमारे मुंह से श्वास ले रहे थे नाक से श्वास नहीं ले रहे थे जय सिंह यमुना जी ने जम से गोता लगाया पता नहीं कहाँ हाली बीमारी जुकाम फुकाम कहां जाने कहाँ गए भगवान जाने आनंद यमुना जी को कोई साधन समझ रहे हो साक्षात श्री कृष्ण है यमुना जी युगल का जो लीला विलास है उनकी जो एकांतिक लीला है उनके युगल का जो रतिकेल रतिकेली का जो श्रम है श्रम श्रम जल वो श्रम जल ही श्री यमुना जी युगल के श्रीअंग का स्वेद वही श्री यमुना जी साक्षात युगल का प्रेम यमुना जी के रूप में बह रहा है यमुना जी और श्री कृष्ण में भेद नहीं है यमुना जी साक्षात जीव को भगवान की प्राप्ति कराती है हरिवंश महाप्रभु जी का जो यमुनाष्टक है उस यमुनाष्टक में एक विशेष बात फलश्रुति में आई है वो आई है की राधिका पते पदाब जो भक्ति मुतमाम इसी जन्म में श्री राधिका पति श्री लालजी के चरणों की उत्तमा रसरू का प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होगी और मरने के बाद क्या होगा परत्र तत्प्रिया अनुगाह और जब शरीर पूरा हो जाएगा तो निकुंज में प्रिया जी की सहचरी का स्वरूप प्राप्त हो जाएगा ये यमुना जी की बात है केवल तीन बार यमुनाष्टक का पाठ करो यमुना जी जीवों को अपात्र कुपात्र जीवों को भगवान के चरणों तक भेजने के लिए यमुना जी आई चलो एक कथा यमुना जी की सुना देते हैं अब कथा जो हुए सो हो एक बार श्री राधा रानी ने हा सखियों ने श्री राधा रानी से कहा कि हे स्वामिनी जी एक नयो कौतुक करें इतनी सुंदर लीला है कि इसका लेखन हो जाए तो रास के माध्यम से इस लीला का दर्शन कराया जा सके पिताजी चाहें तो लेखन कर सकते हैं बड़ी सुंदर लीला नय कौतुक ये क्या है देखो श्री महावाणी जी में आचार्य चरण ने एक वाक्य कहा है निज सहचरी इच्छा अनुसारिण राधा रानी के लिए निज सहचरी इच्छा अनुसारिणी जी इतनी भोरी है उनके अपने मन में कुछ होता ही नहीं है सखिया जैसा कहती हैं वैसा वो करती है सखियों से कहा आप ऊपर विराज जाओ ठीक नहीं नहीं आप यही लिए तो है आप जैसे वयोवृद्ध संतों के लिए ही विराज आराम जय आप लोगों को देखने में बाधा तो नहीं हो रही है जय जय श्री राधे नया कौतुक तो कौन सो बोले आप तो मानवती है लालजी को सुख देती हैं मान लीला का अब ऐसा कुछ आग्रह करें कि लाल जी मान करें आप मनाओ हम सब मनावे होता यह है कि आप मान करती हो फिर हमसे आग्रह करते लाल जी के मनाओ तो ललता जी मनाती विशाखा जी मनाती रंगदेवी सुदेवी चित्रा जी सब मनाती और अंत में सब सखी हाथ खड़े करके कहती भैया अब आपी आपी आप की प्यारे आपकी स्वामिनी जी है तो आपने मान तो आप ही इनको मान दूर कर सको ये मानवती अब लाल जी मान करें और आप मनाओ हम पहले हम से कहो हम मनाए न मने तो आप मनाओ वो का सुख हम दर्शन करें प्रिया जी ने कहा ठीक है लाल जी जैसी कुंज में पधारे बोले हे प्राण जीवन धन आज तो हमारे मन में एक नवीन मनोरथ उदय भयो है कहा मनोरथ उदय भयो बोले आप तो मान करो और तो मैं आपको मनाऊ ठाकुर जी सुन के हसवे लगे अरे प्यारी जू आपके मन में ऐसी विचित्र बात कहाँ ती आएगी सकीन ने का कैसे विचित्र बात आएगी देखो प्रेमी और प्रेम पात्र उसमें प्रेम पात्र ही मुख्य होता है तो मैं तो प्रेमी हूँ और आप मेरी प्रेम पात्रा है मेरी प्रीति का आधार आश्रय ही आप हैं। तो ये तो अनुकूल ये तो ठीक भाव है कि आप मान करो मैं मनाऊ लेकिन मैं मान करू मैं आपसे भलो मान कैसे कर सकू किशोर जी बोले नहीं ये तो इच्छा पूरी करनी पड़ेगी मान तो करना पड़ेगा सखी बोली हां स्वामी जी कबू तो कछु अपने मन की बात कहीं ना है और आज कहीं तो आप कन्नी काट रहे हो मान इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी लाल जी बोले ठीक है अब ये तो बड़ी लीलाधारी है लीला है ये शुरू है गई रास शुरू हो गया और रास में अकस्मात ठाकुर जी नृत्य करते करते मानने चलेगी कारण पता नहीं क्या कारण मान में चले गए ठाकुर जी बीणा मुरज मृदंग आदि वाद्य बज रहे हैं बड़ा दिव्य रास का रस बरस रहा है और राशे रसेश्वर नायक वृंदावन चंद्र वही रूस जाएं, तो रस कहाँ रहेगा साक्षात रसो श्री कृष्ण रसो वही था रसोई रूस रहे तो रस कहा तो रास में रस कहां आवे गो रंग भंग हो गया हाहाकार मच गया बीजी ने कहा कि फिर मान कर लेना रास के बीच में मान ये तो मान था किशोरी तो, जी जाने मान में ऐसे ही होता बहुत मनाए नहीं माने तो सखियों से कहा कि जय जय मनाओ इनको सखिया भी मनाते मनाते हार गई सब तरह की बात सखिन ने कही सब तरह की बात समझो प्रशंसा भी की उनके गुण की रूप की सौंदर्य की सील की अजब नहीं माने तो खरी खोटी भी सुनाई सब तरह की लेकिन सखियों के भी सब प्रयास व्यर्थ भय ऐसा मान की मान छोड़े नहीं श्री जी तो मान जल्दी छोड़ देती हैं और तो लाल जी तो लाल जी ठहरे इनका दृढ़ संकल्प भला कैसे मान छोड़े नहीं छोड़ा मान अब तो श्री किशोरी जी रोयवे लगी और उन्होंने कहा कि देखो हम पहले मने कर रहे हैं कि ऐसो आग्रह मत कर अब इनको मान कैसे जाएगा इनके मान है के कारण अब तो हमारो निकुंज रस ही चलो गये शोरी जी बिलाप कर रही सखियां विलाप कर रही हा हा कार मच गया सब सुना हो गया अब प्रयास करो भाई इन्हें मनावे कैसे लाल जी को बोले मनाने का एक साधन है क्या साधन है मनाने का बोले मनाने का साधन यह है कि अब सबने तो उपाय करके देख लिए यमुना जी मना सकती है क्योंकि यमुना जी वो श्री कृष्ण के समान ही हैं ये मना सकती हैं यमुना जी के पास चलो श्री जी ने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है यमुना जी मना सकती है यमुना जी के पुलन में तो लीला हो रही यही समझ लो यही लीला है रही ऐसा समझ तो लो यमुना जी को पुल नहीं तो है ही राधा रानी चूनरी लेके माला लेके चंदन धूप दीप आदि पूजन की सामग्री लेके यमुना जी पे आये यमुना जी को मनायो यद्यपि श्री यमुना जी वृंदावन की जो उपासना है उस उपासना में यमुना जी स्वयं अपना परिचय दे रही हैं आत्मा कृष्ण से ध्रुव मात्मा राधिका तस्याह दास्य प्रभावेण विरोस्मान संस्पर्शे यमुना जी कह रही हैं आत्माराम राम श्री कृष्ण की आत्मा राधा रानी है और मैं राधा रानी की दासी हूँ इसलिए राधा रानी के दास की महिमा से मुझे कभी कृष्ण विरह का स्पर्श नहीं होता है ये द्वारिका की रानी पटरानियों से यमुना जी कह रही हैं तो यहाँ स्वामिनी राधा रानी हैं और श्री यमुना जी अपने को किंकरी दासी अनुचरी सखी इस भाव से यमुना जी आ, अपने आप को स्वीकार करती है पर श्री राधा रानी का पूजन यमुना जी प्रसन्न हो गई यमुना जी ने प्रकट होकर कहा स्वामी जी आप की प्रसन्नता से मैं आपकी पूजा को स्वीकार करती हूँ आज्ञा करो तो आज एक ही बात है हम सबका एकदम सुख कुंज का चला गया श्याम सुंदर को मना लो ये मान छोड़ ही नहीं रहे इनका मान कैसे छूट ये मान त्याग देवे यमुना जी बोली ये तो हमारे बाएं हाथ को खेले अब मनाऊं मनाऊ क्यों ये हमारी मुट्ठी में है श्री कृष्ण हाँ श्री कृष्ण हमारी मुट्ठी में है अवई मनाऊं बस एक बात है तुम लोग बीच में मत आना कुंजी में छिप करके लता रंध्र से देखो केवल लीला मनाऊं तो मैं अवई अब श्रीजी सहचरिया लता कुंज में छिप गई लता रंध्र से लीला का दर्शन करने लगी अब श्री यमुना जी का रंग रूप जो है वो श्री कृष्ण के जैसा ही श्रीकृष्ण के जैसे नेत्र श्री कृष्ण की जैसी नासिका श्री कृष्ण के जैसे कपोल श्री कृष्ण की जैसी थोड़ी श्रीकृष्ण की जैसी आज तो भुजाएं सब कुछ नक्सिक श्रीकृष्ण के समान है बस अंतर थोड़ा वक्षस्थल में है श्रीकृष्ण का वक्षस्थल किशोर का जैसा होता वैसा है और श्री यमुना जी का वक्षस्थल किशोरी का जैसा होना चाहिए वैसा है तो श्रृंगार तो श्री कृष्ण का किया पूरा नक और वृक्ष को छिपाने के लिए कमल पुष्पों की माला यमुना जी ने धारण कर ली यहाँ की एक माला फिर एक यहाँ की एक यहाँ की एक यहाँ समझे ना एक छोटी माला वाते एक बड़ी माला वाते एक और बड़ी माला वाते और बड़ी माला और होते होते जंघा घुटना फिर चरण चुंबनी माला पूरी कमल पुष्प की माला और एक हाथ में कमल फूल की माला ले ली कुछ खिले हुए कमल ले लिए बांसुरी ले ली और चटक मटक चाल से जमुना जी के पुलन में यमुना जी श्री कृष्ण स्वरूप में ही श्री यमुना जी वितरण करने लगी राधा रानी आश्चर्यचकित हो गई कि प्रियतम का स्वरूप तो ऐसा कोई धारण कर ही नहीं सकता सखियां आश्चर्यचकित हो गईं। मन में तो लगा कि यमुना जी के प्रकट होने से तो रस प्रकट हो गया और अब लालजी रूसे हैं इसका तो ज्ञान ही नहीं रह गया लेकिन लालजी को तो मनाना जरूरी है सब छुप करके देख रही है और श्री यमुना जी चटक मटक चाल चलते हुए ललित पाद विन्यास करते हुए श्री यमुना जी जहाँ कुंज में ठाकुर जी मान किए बैठे हैं, वहाँ छम छम छम जैसी यमुना जी कही तो ठाकुर जी ने देखा ये कौन आई ऐसी कनखी से धीरे से अपने तिरछे नेत्र करके देखा बुझे मैं तो मान क्यों हूँ ये मुस्कुराते हुए दूसरा प्रश्न कहाँ ऐसी आयेगा वृंदावन में दूसरों प्रश्न अब तो दृष्टि नहीं मानी जैसे ही अपने कमल नेत्रों से ठाकुर जी ने देखा और यमुना जी ने देखकर जैसे ही मुस्कुराया का मान कहा कपूर के कपूर उड़वे में तो फिर देर लगे बहुत जल्दी मान उड़ गया और ठाकुर जी हंस कर के बोले हे श्याम सुंदर या वृंदावन को श्याम सुंदर तो मैं ही हूँ पर तुम्हे ये मेरे जो स्वरूप कहाँ से प्राप्त हो तब तक यमुना जी ने इशारा कर दिया राधा रानी सखी सहचरी सब आ गए, अब दो दो दो श्रीकृष्ण हो गए एक यमुना जी एक ठाकुर जी अब पता चल गया आपके मान को दूर करने के लिए यमुना जी ने ये रूप बनाया श्री ठाकुर जी ने कहा कि हम बहुत प्रसन्न हैं, राधा रानी ने कहा हम बहुत प्रसन्न हैं, आपने जो श्री कृष्ण रूप में दर्शन दिया है तो आप मेरा ही स्वरूप है यमुना जी से श्री कृष्ण ही यमुना है यमुना ही श्री कृष्ण है आपने देखा होगा इस प्रकार की प्राचीन छवियां मिलती हैं, जहां यमुना जी मोर मुकुट लगाए हुए हैं, बंसी लिए है हाथ में पुष्प है एक माला है कमल पुष्पों से श्रृंगार है और युगल प्रियालाल को कमल पुष्प की माला धारण कराई, मान दूर हो गया युगल ने कहा की अब वरदान मांग लो हम प्रसन्न है क्यूँकी ये बहुत बड़ी विपत्ति आपके द्वारा दूर भई है श्री यमुना जी ने कहा कि हे प्राण जीवन धन आप अत्यंत प्रसन्न हैं तो समस्त जीवों को आप अपनी चरण सन्धि प्रदान कर दें ये बिचारे आपसे विमुख होकर बड़ी पीड़ा प्राप्त कर रहे हैं भगवान के नेत्र सजल हो गए बोले यमुना जी आचार्य स्वरूपा है गुरु स्वरूपा है ऐसी करुणा तो आचार्य में गुरु में ही होती है जीवों के प्रति बहुत करुणा है तुम्हारे हृदय में लेकिन ये वर नहीं दिया जा सकता हमारा सब खेल उजड़ जाएगा खेल खत्म हो जाएगा लेकिन फिर भी हम यह कहते हैं कि जिस जीव का आप हाथ पकड़ लोगी जो जीव आपका आश्रय ले लेगा उसके गुण दोष का हम कनिक भी विचार नहीं करेंगे उसको अपने नित्य निकुंज में स्थान देंगे उसे अपनी रसरू का प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करेंगे ये युगल ने यमुना जी को आशीर्वाद दिया है और यही भाव श्री यमुनाष्टक वल्लभाचार्य महाप्रभु का है उसमें एक जगह वो कहे बहुत सुंदर यमुनाशक है पर एक श्लोक कह देते नमा नमा यमुना है मुरारी मुतन गज सुजमंद तटस्थ नवतान प्रकट मोद पुष्पा सुरा सुस्मर पितु शि विभ्रती इस नाश तक में ये पहला श्लोक हम जो श्लोक कहना चाहते वो आगे नमोस्तु यमु सदा तव चरित्र मतदुत नमोस् यमु सदा तव चरित्र मतदुत न जास यमुया का यमो यमों भगता कथम हम किुष्टानपी प्रियना तव यथा गोपिता नमोस्तु यमु सदा श्री यमुना आपके सदा नमस्कार बोलो श्री यमुना महाराणी जी नमो सुमु ने सदा तब चरित्रम्यद्भुतम आपका चरित्र अत्यंत अद्भुत क्या अद्भुत चरित्र है न यम जातना भगवती पानता आपका जल का आचमन कोई कर ले जल पान कर ले तो अजीव यम यातना से मुक्त हो जाए आपने गोता लगा ले आपका आचमन कर ले जहां जहां जमुना बहे तहां तहां जमुना आए लीला में कह दी तो हो जाता है जम यात्रा कहते इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं क्यों आपके पवित्र जल में जिसने गोता लगा लिया तो यमुना जी नदी के भीतर जाके गोता लगाना कोई नदी का गर्भ है तो गर्भ में चला गया वो बालक हो गया ध्यान नहीं बात नदी के गर्भ में चला गया वो बालक हो गया ऐसा समझ लो हम सब यमुना जी के गर्भ में ही बैठे हैं। अब धीरे धीरे उधर चलेगी धार नहीं तो जहां हम लोग बैठे हैं ये भी यमुना जी की का गर्भ है गर्भ किसको कहते हैं वर्षा काल में जहां तक बाढ़ का जल आ जाए वहां तक नदी का गर्भ माना जाता है जहां हम लोग बैठे हैं भैया जी यहां जब नीचे खुद आई तो यमुना जी की रज निकली एकदम बढ़िया यमुना जी की रज भली गहराई पे निकली लेकिन रज से यह प्रमाणित तो हो गया कि सब यमुना जी का पुल ये गर्भ है, है यमुना जी का तो यमुना जी के गर्भ में जो चला गया वो तो यमुना जी का बालक हो गया जमुना जी में गोता लगा लिया तो यमुना जी का बालक हो गया और जमुना जी को बालक है गयो तो यमराज को भांजो है गए क्यों यमुना जी के भैया यमराज हैं तो यमो पी भगनी सुतान यमराज अपने भगनी सुतों को भांजों को कथम मोहंती दुष्टान पी भले भांजा दुष्ट ही क्यों न हो मामा तो भांजे से प्रेम करता है कि कितना प्रेम करता है बक्सर वाले महाराज जी एक बात कहते थे क्या कहते थे बक्सर वाले महाराज जी कहते थे कि माँ में तो एक माँ है और मामा मा में डबल माँ है बोलो मामा जी महाराज की माँ माँ एक माँ एक माँ मा में इतना प्यार तो माँ माँ डबल माँ में कितना प्यार तो मामा मा अपने भांजों से कितना प्यार करता है ये माँ से भी दुगना प्यार करता है मामा तो यमो भगनी सुतान गरीब से गरीब मामा के यहाँ भांजा पहुँच जाए तो दूध भात खिला के कुछ न कुछ रूपया दो रूपया हथेली पे धरेगा भांजे का आदर सत्कार करेगा कुर्ता टोपी होगा तो वो भी कुछ न कुछ देगा कपड़ा भी देगा गमछा भी देगा मिथिला में भी भांजा का कितना आदर करते हैं? है सबसे ज्यादा मिथिला में आदर करते हैं और श्रद्धे श्री मुरारी बापू जी उनका नियम है कि वे कथा में तुलसी दल भी ग्रहण नहीं करते मैंने लेने के नाम पर कुछ नहीं लेते लेकिन बक्सर में जब जब आए और मामा जी ने उनको कुछ जांच पीट में नहीं उनकी मर्यादा तो नहीं लेकिन मामा जी ने जो कुछ उनको दिया उन्होंने लिया मामा जी ने पहली कथा में कह दिया था देखो भाई आप यहाँ भांजा होकर आए हो तो किशोरी जी को माँ मानते हो अब मैं भैया हूँ मैं मामा हूँ तुम भांजे हो तो भांजा मामा के यहाँ आएगा तो खाली हाथ मामा विदा नहीं करेगा तो भले ही पाँच रुपया ही सही एक नारियल और एक पीला जोड़ा धोती दो, का जोड़ा ही सही यज्ञोपवीत ही सही कुछ न कुछ आपको यहाँ ऐसी लेना पड़ेगा मिथिला है ये किशोरी जी की भूमि है और उन्होंने भी सिर से लगाकर सब लोग लेते हैं भांजी को धर्म है लेना लेना चाहिए भांजे को ले लिया तो यमराज भला अपने भांजो को यम यातना क्यों देने लगे कहते ये भी अद्भुत ये भी अद्भुत बात नहीं है अद्भुत पर उतनी अद्भुत नहीं है सबसे तब चरित्र मत अद्भुतम जो अत्युत चरित्र जो है वो यही है कि कोई जीव आपका सेवन करे तो प्रियो भवति सेवना तब हरेर यथा गोपी का जैसे गोपियां भगवान को अत्यंत प्रिय हैं ऐसा जीव भगवान को प्रिय हो जाता है गोपी प्रेम की प्राप्ति यमुना जी के स्नान से हो जाती है यमुना जी के सेवन से हो जाती है क्या करें हम लोगों में वैसी श्रद्धा ऐसा भाव नहीं है नहीं तो यमुना जी में तो क्या कहना बड़ी कृपा है यमुना जी की बड़ी करुणा है ठाकुर जी कृपा करें अविरल निर्मल यमुना जी यमुनोत्री से लेकर और प्रयाग तक प्रवाहित होती रहे तो वैष्णवो का कितना सौभाग्य है अभी तो बहुत सुंदर जल है और आगे चलकर फिर इतना कम हो जाता है की देख मन में बड़ी पीड़ा होती है उनका जो दिव्य स्वरूप है उसमें तो कोई परिवर्तन किसी काल में किसी युग में किसी भी प्रकार से किसी के द्वारा संभव नहीं है उनके दिव्य स्वरूप में तो कोई विकृति संभव ही कैसे है पर हम लोगों के पाप से हम लोगों के दुर्भाग्य से और हम लोगों के अपराध से यमुना का स्वरूप इतना कम हो जाता है जल में ऐसी विकृति दिखाई पड़ती है कि मन में इसके लिए बड़ी पीड़ा होती है अब हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में तो है ही दिल्ली बीच में अटक रही है यही एक बाधा है और दिल्ली भी बीच में यदि हो गए तो बहुत जल्दी यमुना जी की योजना बन सकती है और अविरल निर्मल यमुना इस वृंदावन के भूभाग को सुशोभित कर सकती है हम लोग प्रार्थना करें भगवान से कि ऐसा अवसर आवे कि यह भारत के वर्ष की धरती गोवर्धन से मुक्त हो और श्री यमुना जी का अविरल निर्मल प्रवाह ब्रिज में निरंतर चले ऐसी प्रार्थना है भगवान से यमुना जी से और सभी वैष्णवों को संगठित होकर प्रयास करना चाहिए श्री वृन्दावन विहारी लाल श्री यमुना महारानी जी जय तो जिसकी सुविधा हुए वो श्री यमुना जी में आज से लेके अमावस्या तक स्नान कर ले तो उसका पुरुषोत्तम माह स्नान हो जाएगा और जिसका सुविधा न होवे तो केवल प्रणाम करके आचमन कर ले कोई बात नहीं जैसी जिसके शरीर की सुविधा हो पर यदि हो सके तो जरूर यमुना जी का ये लाभ ले लेना चाहिए श्री वृन्दावन बिहारी श्री यमुना महारानी की जय प्रेम का प्रवाहित स्वरूप श्री यमुना जी प्रेम का घनीभूत स्वरूप श्री गिरिराजी हैं और प्रेम का प्रकट स्वरूप ब्रजभूमि है ये सब प्रेम ही प्रेम का साम्राज्य है और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसी पवित्र ब्रजभूमि में श्रीमन महाप्रभु जी के चरित्र का दर्शन कर रहे हैं और सुंदर भगवान की मंगलमयी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं यमुना जी साक्षात भगवत रूपा है इसमें कोई संदेह नहीं है आप अनुभव कीजिए यमुना जी यमुना जी बोलो श्री यमुना महारानी कई साल हो गए हमारे एक बार जन्माष्टमी के पहले ही स्वास्थ्य तो कुछ बिगड़ा और खूब तेज बुखार जिस दिन जन्माष्टमी थी उस दिन भी तेज बुखार था तो कुछ गोली ओली खाए कई साल पुरानी बात है छह सात साल हो गए हो तो पता नहीं छह सात साल पुरानी बात हो सकती है तो अंग्रेजी गोली खाने से थोड़ा पसीना आया पसीना आने से थोड़ा बुखार लगता उतर जैसा गया और कमजोरी बहुत थी दो तीन चार दिन से स्वास्थ्य गड़बड़ था जर था इस समय बरसात में बुखार वगैरह आता भी है किसी की आंख आ गई किसी के बुखार आ गया ऐसी मौसम ऐसा होता हम सोच रहे कि जन्माष्टमी यमुना जी न आएंगे खूब बाढ़ यमुना जी में ये केसी घाट में जो यमुना जी का छोटा मंदिर है इसके ऊपर सीढ़ी से यमुना जी लग के बह रहे, खूब जल था यमुना इधर नहीं आया था लेकिन उधर ही था जल जल खूब था यमुना जी भादों का महीना बरसा का पानी मौसम भी बरसात का ही था तो हमने सबेरे से ही यमुना स्नान की इच्छा की और यहां सब लोगों ने हमको मना कर दिया नहीं यमुना जी नहीं जाओगे यमुना जी नहीं जाओगे एक डॉक्टर को ले उस डॉक्टर ने मना कर दिया इंजेक्शन लगाया यमुना जी बिल्कुल नहीं जाओगे अब संध्या का समय था सूर्यास्त हो गया था सात बज रहे थे रूंगटा जी आ गए में रहते ना राधिका दास जी रूंगटा जी आए बोले जन्माष्टमी पे आपका दर्शन करना था इसलिए हम आ गए भीड़ तो बहुत है बड़ी मुश्किल से गाड़ी घुसी है वृंदावन में आ गए हमने कहा हमारा एक काम कर दो कहो आ गया हम की गाड़ी से हमको केसी घाट तक ले जाए आपका स्वास्थ्य खराब है उनकी स्वास्थ्य खराब है दर्शन तो कर लेंगे यमुना जी का तो दर्शन के नाम पे सब तैयार हो गए बोले भाई इतनी इच्छा है तो चलो दर्शन कर ले तो दो एक दो तीन मूर्ति भी बैठ गए गाड़ी में और रूमटा जी की गाड़ी में बैठ के हम केसी घाट पहुंचे अब हमने सोचा कि हम जैसे ही कहेंगे कि हम नहाएंगे तो लोग मना करेंगे तो हमने फट से तुरंत कपड़ा उतारा पूछा उछा कि किससे पूछना यमुना जी को डंडौत करके जैसे ही गोता लगाया वो खूब जलकुम बहके आ रही और मिट्टी खूब बरसात में मिट्टी तो रहती है फेन भी आ रहा मिट्टी भी आ रही गोता लगाया अब हमको गोता लगाते देख के जो साथ वाले थे उनमें भी कुछ लोगों ने गोता लगाया आपको सुनकर शायद विश्वास न हो बरसात का यमुना जी का जल जल कुंभी बह रही है फेन बह रहा है और जब गोता लगाया तो ऐसे जैसे इत्र में कहा ऐसी सुगंध हो सकती है जैसे पूरा सुगंध सार सर्वस्व ही यमुना जी में बह रहा हो सारा शरीर दिव्य सुगंध से गमक उठा हमारे वस्त्र वस्त्र के क्यों वस्त्रों उतार के स्नान ही किया वस्त्र उतारेंगे तो लोग मना करेंगे तो बस गुस्से तो गुस्से ही चले गए यमुना जी में गोता लगा दिए बदलने के लिए कपड़े भी नहीं लिए क्योंकि कपड़े लेते तो स्नान तो का भाव होता तब तो कपड़े लेते कपड़े सहत यमुना जी में चले गए उन वस्त्रों की सुगंध कम से कम दस पंद्रह दिन तक वस्त्रों की सुगंध नहीं गई नहाया और लोगों ने भी लेकिन उनको हमारी सुगंध का तो अनुभव हुआ उनको वो सुगंध का अनुभव नहीं हुआ इससे क्या यमुना जी प्रत्यक्ष हैं वो ठाकुर जी के श्रीअंग का मकरंद ही यमुना जी में बहरा ये बिल्कुल इसमें कोई लिखी पढ़ी बात नहीं एकदम सत्य बात यमुना जी यमुना जी इसलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा क्या कहा बहुत सुंदर पद छोटे सा पद है ज्यो ज्यो जमुना लागी बाढ़ ज्यो जो, जो जमुना लागी बाढ़ ज् ji pad yamuna yon yon lagi baḍh yamuna yon yon lagi baḍh yon yon sukrita subha kali bhū paihi yon yon sukrita करी नि निधर लगे बहुता निधरी लगे बऊका जमुना जो, जो बामना Jai Pad, jai jai jai Maa, jai jai jai Magan Mukhamalina, jai jai jai Maa, jai jai jai jai jai. धागण कलीगुरु की राजा को डंडा मार के भगाने लगे निकालने लग गए बरसात में यमुना जी के जल यमुना जी का जल बढ़कर ज्यो ज्यो रज से युक्त होता है मेला होता है क्यों तो यमदूतों का मुख भी काला होने लग जाता है और अंत में यमदूतों को कोई जब आसरा नहीं रहा वे किसको यमलोक में ले जाए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यमुना जी के बढ़ते ही पुण्य रूपी मेघ ने संसार के पाप रूपी जवासे को जलाकर भस्म कर डाला बोलो श्री यमुना महारानी की जय जय जय श्री आप सब तो कथा का लाभ ले ही रहे हैं अपने जड़खोर गोधाम के विशिष्ट सेवा सहयोगी श्री गजानंद जी कंसल जिनका जड़खोर गोधाम के प्रति खूब भाव है और सूरत के वैष्णवों के द्वारा बड़ी सेवा जड़खोर गोधाम की आपके माध्यम से संपन्न होती है वर्ष में एक कथा भी सूरत में जड़खोर गोधाम की सेवा के निमित्त होती है यहां किसी को कुछ कहा नहीं गया चातुर्मास के लिए पर स्वतः ही हमारे सुधीर जी ने कुछ सेवा करके अपना भाव व्यक्त किया और पूरे समय वे परिवार सहित लगभग लीला का कथा का सुख ले रहे हैं और गजानंद जी ने भी अपना भाव व्यक्त किया यद्यपि शारीरिक अक्षमता के कारण नीचे नहीं बैठ सकते और वो पूरे समय तो यहाँ नहीं रह पा रहे हैं पर वो क्या कहते YouTube में बड़े पर्दे में देख रहे हैं लाभ ले रहे हैं एक दो दिन दो तीन दिन यहाँ इनको भी निवास हो गया आज कथा का, का दर्शन हो गया कल प्रस्थान करेंगे और श्री ठाकुर जी ने चाहा तो फिर जब वहाँ सत्संग भवन में जो तो ठाकुर जी का नया सत्संग भवन बन रहा है लीला होगी कथा होगी तो उसमें भी आएंगे। मन में ऐसा विचार है कि तुलसी जयंती के पूर्व वो श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गौशाला का सत्संग भवन तैयार हो जाए और तुलसी जयंती के दिन ही श्री रास बिहारी सरकार गोरी वाले और श्री गोरीलाल कुमार महाराज ऐसे अच्छे बड़े बूढ़े संतों की उपस्थिति में और उस भवन का उद्घाटन हो जाए श्री कृष्णार्पण हो जाए और वहाँ यहाँ आप लोग बड़े प्रेम से बैठते हैं यहाँ जो लीला कथा हो रही है उसमें ठाकुर जी की इच्छा प्रधान है ठाकुर जी ने सोचा भैया गौरांग लीला यहाँ होनी चाहिए और यहाँ आज भी पंगत लगभग तीन बजे तक चली है और खूब ये भगवान की बड़ी कृपा है बड़ी करुणा है आज हमारे एक संत बोल रहे थे कि लोग रसोई बना के और बुला बुला के खिलाते हैं लोग नहीं आते ऐसे चले जाते मुंह उठाए नहीं आते हैं और यहाँ ठाकुर जी की मलुकदासी की कैसी करुणा है कि यहाँ प्रसाद लेने सब प्रेम से आते हैं यद्यपि जैसे प्रसाद पवाना चाहिए उतने प्रेम से तो हम लोग नहीं पवा पाते है लेकिन सब प्रसाद पाने आते भैया लीला कथा में भले ही मत आओ प्रसाद पाने जरूर आओ हैं लीला कथा में आओ तो अच्छी बात है लेकिन प्रसाद पाने अवश्य आओ तो प्रसाद भी चलता है खूब सबको प्रसाद आज तो एकादशी थी एकादशी का फलाहार सबका था कल द्वादशी का होगा नित्य प्रति भगवान की ऐसी ही करुणा हम सब जीवों पर बरस रही है और जब वहाँ शुरू हो जाएगा तो भी प्रसाद फिर यहाँ प्रसाद की सुविधा अधिक हो जाएगी क्योंकि अभी थोड़ी इतने ही क्षेत्र में करना पड़ता है फिर बार बार यहाँ देर तक भी पंगज चले तो क्या है श्री वृंदावन बिहारी आज की कथा तो शुरू ही नहीं हो पाई चलो थोड़ी देर कीर्तन कर लेते हैं फिर पाठ कर लेते हैं। बालकांड में दोहा क्रमांक एक तक हो चुका है थोड़ी देर कीर्तन करें इसके बाद पाठ श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम काल पायी सुश्रीरा भयिता चयित समा जाना भगताना रहे धने हे दिन संकट सब पापी सब गा माँ गहुन चंदा करी पद सुखी वचन Radhe Jam, Radhe Jam, Radhe Jam, Radhe Jam, Sitara, Sitara, Sitara, Sitara, Sitara, Sitara, Sitara, Radhe Jam, Radhe Jam, Radhe Jam, Radhe Jam, Radhe Jam, Radhe Jam, Radhe Jam, Sitara, Sitara, Sitara, Sitara, Sitara. राधे श्याम राधे राधे जाम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री सीता रामी महाराजी जय जय श्री सीता राम बहुत सुंदर सुंदर भाव हैं सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं हैं उन लीलाओं का हम स्मरण करेंगे कल हमने कहा था कि श्री ठाकुर जी की वह बड़ी सुंदर रसमयी लीला जिसमें भोले बाबा मदारी बनके आए इस लीला का आज हम स्मरण करेंगे क्योंकि और एक कहू निज चोरी सुन गिरजा अति दृढ़ मती चोरी तो ऐसे सुंदर सुंदर श्री ठाकुर जी के चरित्र हैं जो आप स्मरण करें अवध आज आगामी एक आयो इस पद में आप लोगों ने सुना था कर्म लिहले पोथी पतरा कर्म लिहले पोथी पतरा बनवले शिवजी जतरा ऐसी आई गए ना शिवजी आव नगरिया में आए गए शिवजी आव नगरिया कार छोड़ के शिव चले गए और अब दूसरी यात्रा हो रही तीसरी यात्रा एक तो नट नटनी के वेश में और अब एक दूसरी तीसरी यात्रा है शंकर जी की बानर भैले हनुमत भैले शंकर जी मदारी, बानर भैले हनुमत भैले संकर जी मदारी। मरु बजातेमरु बजातेमरु बजातेमर बजा के नारायण प्रभु के बजाके बजाके बजाके लालन के विधाए गए आप बानर नाच दिखाई के दिखाए विजाई गैन बानर नाच दिखाई के दिखाए गै शिवजिया हाँ। नगरिया में आए गए शिवजिया संक्षिप्त स्मरण कर रहे हैं भेद पाय वेदन को भानु विवस्वान से सुजान हनुमान गुरु दक्षिणा सुखाव बस ऋष्यमूप करें रक्षा जो सुग्रीव की जो बाल भय भीत को धीरज बनाओ मेरो ही अपर रूप राम जी की सेवा हेतु करत है प्रतीक्षा प्रभु राम कब आवि कल संगले के बंदर मदाड़ी बन दर्शन हेतु मन नैन मन नयन ललिता शंकर जी ने विचार किया मैं ही श्री राम सेवा के लिए हनुमान जी के रूप में प्रकट हुआ हूँ रुद्रदेह तज नेहवत बानर भे हनुमान भगवान सूर्य से षडंग वेद का श्रवण करके स्वाध्याय करके गुरुदक्षिणा के रूप में सूर्य भगवान की आज्ञा से सुग्रीव जी का सचिवत्व स्वीकार करके श्री हनुमान जी ऋष्मू पर्वत पर निवास कर रहे हैं बाली के त्रास से सुग्रीव की हर प्रकार से रक्षा कर रहे हैं किंतु हनुमत रूप में निरंतर शिवजी कहते मैं व्याकुल हूँ की जिसलिए मैं बानर बना अब वह काम तो हुआ ही नहीं अपने आराधी राम जी का दर्शन नहीं हुआ कैसे दर्शन तो शिव रूप ऐसी भी मेरे दर्शन की तृप्ति नहीं हुई बार बार जाने के बाद भी लगता है कि किसी भी बहाने फिर से अयोध्या पहुँच चारों चारो लाल जी का दर्शन किया जाए बार बार इच्छा होती लेकिन अब श्री हनुमान जी की विरह दशा व्याकुल का उसका भी विचार करके हनुमान जी को भी साथ ले जाना पड़ेगा तो कैसे जाया जाए तो भोले बाबा ने कहा नट तो हम बनेगे इस बार मदारी बनते हैं और मदारी बंदर का खेल दिखाता है हनुमान जी ऐसी कहेंगे कि आप बंदर बनके चलो तो हनुमान जी को भी दर्शन हो जाएगा अयोध्या जी का और अपने आराध्य का और हमें हमें ही भी दर्शन हो जाएगा हमारे नेत्र भी सफल हो जाएंगे बोलो श्री शंकर भगवान की ये।, ये बंदर का खेल बड़ा अद्भुत खेल जब मदारी डमरू बजाता है तो बालक डमरू का शब्द सुन के ही चाहे जिस अवस्था में हो दौड़ करके भागते हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है कौन सा धमाका है बंदर का नाच देखने के लिए सब आते हैं श्री ठाकुर जी ने नारजी को जो बानर की आकृति दी थी हम विवेचन कर चुके हैं वह बानर की आकृति केवल राजकुमारी को दिखाई पड़ी और सबको नारजी नारजी के स्वरूप में ही दिखाई पड़े नारजी का कहीं अपमान नहीं हुआ नारजी का तिरस्कार नहीं हुआ सबने नारद जी का पूजन किया नारजी के चरणों में प्रणाम किया के। केवल राजकुमारी को दिखाई पड़ा कि ये बंदर है इतना कुरु की देखा न जाए राजकुमारी वहां से भाग गई और रुद्रगणों को भी अनुभव में आ रहा था और तीसरे किसी को अनुभव में नहीं आ रहा भगवान ने ऐसा क्यों किया भगवान ने इसलिए किया कि नारजी हमारा स्वरूप चाहते हैं चलो हम देवी देंगे और उसका परिणाम ये होगा कि नारजी का विवाह हो जाएगा और विवाह के बाद बिना बनाए बंदर बन जाएंगे नारद जी आप लोग बुरा नहीं मानना बंदर बनाने की जरूरत नहीं है ना बरदान मांगने की जरूरत है जा भयाने की बंदर बने न हम नहीं बोल रहे गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी है नारी विवस नर शकल गुसाई ना चे नट की नाई तो इनको बाद में बंदर बनना पड़े और मेरे प्राण प्यारे भक्त विरक्त परंपरा के आचार्य देवर्षि नारजी का उपहास हो परस हो ये भला भगवान कैसे सहन कर सकते थे इसलिए भगवान ने कहा तुम पीछे बंदर बनना चाहते तो फिर बंदर से फिर कलंदर बनो इसमें कठिनाई है फिर तो बंदर ही बन के रहना पड़ेगा लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए बंदर बन जाओ तो फिर जीवन भर सुंदर बने रहोगे और अभी सुंदर बनोगे तो उसके परिणाम में बंदर बनना पड़ेगा जीवन भर के लिए बंदर बनना पड़ेगा आज भगवान शिव के मन में आ रहा है और श्री हनुमान जी के भी मन में आ रहा है कि बंदर बनके सबको तो नाच नहीं पड़ता है लेकिन श्री रघुनाथ जी के सामने हम नाचेंगे तो हमारा अनेक जन्मों तक नाचना बंद हो जाएगा छूट जाएगा नाचना बाबा एक महात्मा थे बड़े प्रेमी अनुरागी महात्मा वो कहते थे चौरासी में नाचते नाचते कितने बार नाचे हो किस किसके होके नाचे हो पर भगवान नाम संकीर्तन में एक बार प्रेम से नृत्य कर लो तो फिर तुमको चौरासी के चक्र में नाचना नहीं पड़ेगा यही है नृत्य का भाव मदारी बन के शंकर जी भी नाच रहे हैं और श्री हनुमान जी भी नाच रहे हैं ऋषि पर पहुंची शिव निज कही निज किए भक्त हनुमान तुम राम दर्श प्रस्ताव विष्णु पर्वत पर भगवान शंकर ने पहुंचकर कर हनुमान जी ऐसी श्री राम जी के दर्शन का प्रस्ताव रखा सुनते ही श्री हनुमान जी इतने आनंद में भर गए बोले हम तो त्रुटुर युगाए ऐसी स्वाम अपश्यता हमें तो एक एक क्षण युग जैसा व्यतीत हो रहा है राम जी के दर्शन के विरोह में आपकी कृपा से हमें अपने आराध्य का दर्शन हो जाएगा सुन के श्री हनुमान जी उठे हृदय हर साय वे लघु कपिशिव संग ही गए अवध में आए हनुमान जी में सारी सिद्धियाँ हैं सत्ताल वे अपने संकल्प से छोटे से सामान्य बंदर बन गए बानर बन गए बड़ा सुंदर स्वरूप है लाल मुख के बंदर हैं, सुंदर पूछ है और सुंदर मस्तक पर उर्धर तिलक है गले में सुंदर तुलसी का स्वर्ण जतित कंठा है सुंदर लाल लंगोटा है सुंदर हनुमान जी बने सुंदर आभूषण हैं हनुमान जी के और भोले बाबा बड़े सुन्दर मदारी बने हैं हनुमत बानर रूप धरी शिव धरी रूप मदारी डमरू डमू करत रघुबर द्वार पधार दस जी के महल के द्वारे पर खड़े होकर श्री भोले बाबा अपनी झोली से डमरू निकाल करके डमरू बजाते हैं और जैसे ही डमरू बजाके के शंकर जी ने थोड़ा सा नृत्य किया थोड़ा हनुमान जी ने नृत्य किया अब तो महाराज हल्ला मच गया और छोटे छोटे बालकों के झुंड के झुंडवा इकट्ठे हो गए और चारों लालजी श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रु चारों दौड़कर महल से राजद द्वार पर आ गए कुछल कूद को तुक किए नाचे गाय बजाएल पुल चित बदन रघुवर चारों भाई चारों भाई आ गए और चारों लाल जी का दर्शन करके हनुमान जी का तो मनोरथ पूरा हो गया प्रभु को दर्शन पाय दो पूर्ण काम शंकर जी का भी मनोरथ पूर्ण हुआ हनुमान जी का भी मनोरथ पूर्ण हुआ लहे परितोष पारितोषिक विविधी रहे प्रभु राम सबसे बड़ा पारितोषिक क्या है इनाम क्या है रीझ रहे प्रभु राम राम जी रीझ रहे अब कैसी सुंदर झांकी है प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी मदारी बन के संकर प्रभु के दर्शन की उत्कंठा बाबा की लीला आ रही है हनुमान जी की लीला आ रही है आप शनिवार भी है हनुमान जी का भी कहीं प्रभु के दर्शन की उस संस्था मन में भारी हरी धन के संस्थानी प्रभु के दर्शन की उस संस्था मन में भारी मन के पर चले कैसा सुंदर रेखा स्थापित है, है जी ने, वाले मामा जी मामा ने कर में में बजावत बजावत सिर सिर पर पर कट के कटकी झोली लटकी रही का आय संत के कट की झोली लटकी कार मन के मंदिर में है दशरथ अजर बिहारी हारे गज के संतर जी मन के मंदिर में है दशरथ अजर बिहारी मदारी सं करी प्रभु के घर कद की उस कंखा में भारी, मजारी बन के सं करी प्रभु के घर की उस कन में भारी, मजारी बन के संकरी रूप से बने मदारी एक रूप से बंदर, एक रूप से बने मदारी एक रूप से बंदर. अनुमान और संकर के अंदर. और संकर फिर माल संस्करी दुर्गई बरसठ में बालक हो नर नारी बन के बालक रंग करी बनकर जाकरू बाजे बंदर नाचे, जे जी के द्वारे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दर्शन हे सुपारे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दर्शन हे सुपधारे लक्ष्य तो के पुष्प में शिली दे दे कर प्रबु के दर्शन की उद्धा बनहारी सदारी बन के ठन करिएबु के दर्शन की उद्धा बन बनके सारी दुनिया ना के माया के कल पानर बन के सारी दुनिया ना प्रभु के गर्न की उत् कंठा मन भारी बन के संतरी प्रभु के की गंठा मन में भारी तो मदारी बन के संकरी अब एक जिज्ञासा था होती है कि मदारी का खेल दिखाया तो कैसे दिखाया नाटक जब खेला जाता है भैया जी तो फिर नाटक के जैसे ही खेला जाता है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है अब जब मदारी बने हैं भोले बाबा और हनुमान जी बंदर बने हैं तो जैसे मदारी बंदर का खेल दिखाता है ऐसे ही खेल दिखाया गया प्राकृत मदारी की तरह प्राकृत बानर का जैसे खेल दिखाया जाता है ऐसे ही खेल दिखाया जा रहा है क्या क्या होता है मदारी का खेल देखा बचपन में एक बंदर होता है एक बंदरिया होती है उनका नाम भी धरा हुआ होता है उनका श्रृंगार भी होता है और बंदरिया ससुराल चली जाती है बंदर को घर में मन, मन नहीं लगता है तो डंडा लेके बुढाऊ ससुराल जाते हैं और बंदरिया घूंगट मार के ऐसे बैठ जाती है शर्माती है और कहते हैं कि भाई देखो बहुत दिन हो गए तुमको मायके में रहते हुए चलो अब वहाँ सब व्यवस्था घर की बिगड़ रही है चलो वो बंदरिया मान कर जाती कहती नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी मैं तो यहीं रहूंगी अपने बाप के घर में रहूंगी तब बुढ़ाऊ डंडा लेके समझाते हैं कैसे नहीं मानेगी ऐसे चलेगी कितना दिन रहेगी यहाँ तो बुढ़िया दांत निकालती है डर के मारे खिच आती है यही सब नाटक होता है फिर बुढ़िया को लेके बंदर जाता है तो फिर बुढ़िया सेवा करती है बुढ़ सो जाते हैं वो चीलर बीन बीन के बंदरिया खाती देखा होगा बंदरिया को कैसे चीलर बीनती है फिर अब चीलर बीनने में लगेंगे तो भोजन का प्रबंध कैसे होगा तो कोई यहाँ तो वृंदावन तो के बंदर तो बड़े प्रशिक्षित है चश्मा ले लें पर्स ले लें मोबाइल ले मोबाइल ले लेते पता नहीं किसने सिखा दिया है कुछ बंदर तो दस बीस फ्रूटी पिए बिना चश्मा मोबाइल कुछ नहीं देते नाम हम नहीं लेंगे एक वैश्य थे भगवान की कृपा से थे तो बड़े मजबूत बड़े मजबूत थे पर ऐसे मुट्ठी बंद थे मुठी बंद जानते हैं ना हाथ से कुछ निकलता नहीं था ऐसे मुठ्ठी बंद थे के बातें खूब बढ़िया बढ़िया करते थे सेठ थे बड़े हमारे खाक चौक में महाराज जी के पास आते तो महाराज जी खूब बड़ी उम्र के थे बड़े प्रेम करते महाराज जी और कहो अमुक लाल प्यारो भंडारो कवे अरे बाबा हम कहा हम तो बस बाबा आपके दर्शन है जाए बस रही में हमारो सब मनोरथ पूरा तुम्हारा जी हर बार कहते कहो तुम्हारा बस तुम भंडारा साहब सेवा कब करोगे कहते महाराज अब नाती पोतों को सब समला दिया है कुछ है नहीं अब तो हम तो आप जैसे ही फकरड़ है कभी आ रही बोल देते फक्र वक्कर कुछ नहीं थे पूरे सेठ आदमी थे उनके कारखाना भी तेल मिल वगैरह भी था उनके लेकिन ऐसे ही बोल देते एक बार महाराज जी बोले कि देखो अब तो तुम आओ बुढ़ापा बुढ़ापाओ बुढ़ापो अब तो तुम्हें भंडारा करना वैसे किसी से कहते नहीं थे पर महाराज जी का खेल विनोद इस बार तो तुम्हें भंडारा करना पड़ेगा सावन का महीना साधु सेवा करके जाओ तो पैसा तो उनपे था ये बात कम से कम 20 साल पुरानी होगी पैसा तो उनपे था लेकिन बोले महाराज इस बार तो हम बस किराया भर लाए हैं तो महाराज जी बोले कोई बात नहीं यहाँ कर दो फिर फिर आना तो अगली बार दे देना व्यवस्था यहाँ अरे महाराज उधार में करेंगे तो पुण्य भी उधार ही मिलेगा तो नगद में करेंगे अब अब की बार आएंगे तो लेके आएंगे पैसा लेके आएंगे और फिर भंडारा करेंगे वो तो बात कर ही रहे थे और तो सामने उमस तो होती है तो उन्होंने और खाद चौक में कोई कूलर वूलर ज्यादा चलता नहीं था पंखे थे तो उन्होंने अपनी वो भीतर वाली एक पहले कुर्ता उतारा और कुर्ता के भीतर एक बनियान होती है वो बनवाई जाती है उसके भीतर एक जेब होती है उसमें रुपया रखा जाता है तो वो बनियान उन्होंने उतारी और बनियान में एक ऊपर जेब थी एक उसके भीतर भी एक जेब थी उसमें पन्नी में पुराने आदमी थे तो पन्नी में रुपया अब 20 साल पुरानी बात होगी इसमें पांच पांच सौ के नोट से पचास हजार रूपया बीस पच्चीस साल पुरानी बात होगी वो तो बंदर महाराज जी उनसे चर्चा कर रहे भंडारे की खाद चौक की घटना और बंदर कूद के आया और उसने न कुर्ता लिया न झूला जिसमें पचास हजार रूपया था वही लेके चढ़ गया नींद के ऊपर चढ़ गया अब तो वो कहें ए बाबा हमारो भाषा बोलते हमारी कुर्ती बाबा हमारी कुर्ती महाराज जी बोले फटी पुरानी सी पुरानी कुर्ती और लट्ठा की मोते सूट की ले जान दो तुम से आदमी दूसरी बनवा लेना बाबा उसमें क्यों जरूरी कागज है अरे कागजन को कहा है तो पहले उन्होंने कहा जरूरी कागज अब उसने क्या किया बंधन ने वो तो बंडी तो फाड़ी वो तो पचास हजार की गड्डी निकाली एक एक नोट को दात से चीरे ऐसी ऐसा चीरे नोट कि वो बट्टा में भी न चले और चीर के टुकड़े टुकड़े करके नीचे फेंक दे महाराज क्यों रे तू कह रहा हो कि हम तो किराए लाख पैसा लाए ये किराये के पैसा आए देख पूरी गड्डी है हरे वाह वाह बाबा आप जो है गए देख अबई कह दे कि फाड़ फाड़ के फेंक रहा अवई कह दे भंडारे का तो उसने बंदर ने एक एक करके 25-30 नोट फाड़ दिए महाराज जी हंस के बोले देख ले एक पैसा काम में नहीं आएगा सब फाड़ के फेंक देगा बंदर अब जितने बचे खुचे हैं इनकी साधु सेवा करेंगे ऐसा निश्चय करो। अच्छो बाबा अब जो तुमने कही सोई ये नहीं का भंडार अब तुमने जो कही सोई जैसे कि तुमने जो कही सोई सोई सोईबा फेंक दिया उस समय बाबा पांच हजार रूपये में बढ़िया देसी घी का दस रूपये दक्षिणा देकर पांच रूपये में सौ मूर्ति की रसोई हो जाती थी उस समय अब तो महंगाई हो गई तो उस समय सौ रूपये पांच हजार रूपये में सौ मूर्ति की सेवा हो जाती थी उस समय की बात बाकी बचे हुए का खूब जोरदार भंडारा हुआ बोलो भक्त भक्त भगवान तो बंदर फिर गटरी पुटरी भी छीन लेते हैं तो वो अभिनय भी हनुमान जी कर रहे हैं क्योंकि जब नाटक करना है तो अधूरा नाटक क्यों पूरा नाटक है? और ये सब किस लिए कर रहे हैं इसका प्रयोजन है चारों लालजी खिल खिलाकर हंसे बस और कोई प्रयोजन नहीं नाचे नाचे रे खिलाड़ी नाचे कौतुक दिखा नाचे नाचे रे खिलाड़ी नाचे कैसे दुढ़ डा लेके जाते ससुरारी कैसे दोंडा लेके जाते ससुरारी कैसे उनकी बुढ़िया पीछे दोनों मारी कैसे उनकी बुढ़िया पीछे दोनों दो झूंघमारी पहले सारी यो नकुलिया का ना झूठ जाता पहले सारी और तारी ढूंता जनता ना के से खिलाड़ी नाते दुखा ना के नाते खिलाड़ी नाते दुख तो दिखा कैसे बुढ़िया रूठ जाए तो, तो, थो तो थो बुढ़ो जाय मना कैसे बुढ़िया लोग मना माने तो कैसे झंडा से तो समझाए माने तो कैसे में झंडा ऐसी समझाए बुढ़िया दान डर के मारे भागे धागे बुढ़िया दाँत बिताले करके माने भागे किलाड़ी नाचे फोटो बेटा नाचे नाचे खिलाड़ी नाचे फोटो बेटा कैसे बुढ़िया कैसे बुढ़ऊ सोए जाएं सब बुढ़िया जी लड़े कैसे बुर जाएगा की लड़ गए देख किसी की गठरी कैसे मिलके के रस्ता धेरे देख किसी की गठरी कैसे मिलके के रस्ता धेरे जो कुछ हाथ पड़े तो कैसे बुढ़ो ताके हो हाथ कैसे नाचे नाच खिलाड़ी नाचे बहुत नाचे नाचे खिलाड़ी नाचे बहुत कैसे तन लावे खो खो करके कैसे मटके कैसे तन पुजता में कैसे करके मटके आवे जब मस्ती में कैसे चाल पकड़ के लटके आवे जब मस्ती में कैसे चाल पकड़ के मटके लक्ष के नारायण प्रभु में बनिधान जग के नारायण ग्रहण तेरी बिगड़ी बन जा के ना ते, ना के रे कि लेकिन अभी, अभी पूरी नहीं हुई संभु गए कैलाश पर ऋषिमुख हनुमान दो निछावर दुहन पर भक्त और भगवान शंकर जी कैलाश चले गए हनुमान जी ऋषिमुख आ गए लेकिन दर्शन के बाद अब जो वियोग हुआ तो बाढ़ो विरह अपार अपार विरह ब गया दर्शन पाय वियोग भो पार, राम के बहत नयन जल धार उधर हनुमान जी भी रो रहे हैं और इधर श्री रघुनाथ जी भी रो रहे हैं दोनों के नेत्रों से प्रेमा सुधारा बह रही भक्त का वियोग भगवान को और भगवान का वियोग भक्त को हनुमत रोबत राम महिता रघुबर हर मत हेतु रुब नहीं पिता माता पिता प्रेम समेत दशरथ जी महाराज तीनों माताएं प्रेम सहित पूछती हैं कि तुम क्यों रो रहे हो भगवान ने कहा अंचल गहे कहे रघुनंदन सुनिए मेरी माए डीजे बंदर मगा दीजे बंदर दीजे बंदर मगा, दीजे बंदर, मगा, दीजे बंदर, मगा दीजे बंदर मगा अरे बंदर से खेल के क्या करोगे राजकुमार हो ये स्वर्ण के हाथी घोड़ा है इनमें मणिया जड़ी हुई इनसे खेलो बोले तो ठगा फेंक दो इनको बोले को ये हाथी घोड़ा इस तरह इनसे नहीं खेलेंगे हाथी घोड़े खेल खिलौने सभी हुए खा हाथी घोड़े खेल खिलौने सभी हम ही तो वह बंदर मेरे जी में रो सम अभी गोवा तो बंदर मेरे में रो सम बंदर मनाए तीजे बंदर मना दिए बंदर मनाए दिए बंदर दस्त्र जी ने कहे कोई बड़ी बात नहीं घोषणा करवा दी राज्य के जितने मदारी हैं अपने अपने बंदर लेके आओ तमाम मदारी बंदर लेके आए तेलराम जी ने देखा ही नहीं बोले नहीं वही मदारी चाहिए और वही बंदर चाहिए अब वही मदारी वही बंदर कौन बंदर हूँ नहीं और चाहिए सुन ली जय प्रतिभा बंदर और चाहिए सुन ली सती प्रतिभा वही जाया निज संग मदारी द्वारे गयो नकार संग मदारी द्वारे जय नकार बंदर मदार विजय बंदर बंदर, मदा, ये बंदर मदा। तो मदारी मदारदारी आए तो सही बंदर लेको नहीं वही मदारी और वही बंदर कौन सा बंदर, बंदर, बंदर। लंबी पूछ सुनहरे रोए मुखड़ो लाल दिखा लंबी पूछ सुनहरे रोए मुखड़ो लाल दिखा हाथ में सोता लाल लंगोटा हाथ में सोता लाल लंगोता घुमुरु बाजत तुझे बंदर तुझे बंदर मगे बंदर तुझे बंदर मगा तो क्या करोगे मान लो वही मदारी आ गया वही बंदर आ गया तो रघुनाथ जी करेंगे रखें हमेशा संग आपने हम सब चारों भाए रखें हमेशा संग आपने हम सब चारों भाई वह भी हिल मिल संग हमारे वह भी हिल मिल संग हमारे खेले और खाए बंदर, बंदर, बंदर, बंदर, बंदर दसरथ जी ने कहा कि वो मदारी कोई अपना नाम पता तो देखे गया नहीं कि हम कहाँ ऐसी आए अब हमारे बस में जितने थे उनको तो बुला लिया कैसे खबर जाए तब तक तक कुछ तो करो खाओ पियो बोले नहीं जोलो मिले न बंदर कौलो करिए बंदर करिए ना खिलो तो ना खाऊं पीऊं ना खिलो ना, ना खाऊं पीऊं चाहे कुछ हो जाए बंदर बंसरे अरे बड़ी भारी समस्या होगी दस जी के हाथ में मन, मन को मिले न चैन नहा मन को मिले न चैन से रहे बहार। आप मिले पग फटके झिझके हाथे पग फ आंगन आन आए नीजे बंदर मना बंदर पालक हाथ झटकने लग जाते हैं लूटने लग जाते हैं धरती पर गांधी लूट नहीं मंगा देख बाल हट प्रभु को माता पिता रहे घबड़ा तुमको तो माता पिता है गला नारायण प्रभु प्रभुरंगनाथ तो अब ही हो कहा नारायण प्रभु प्रभुरंगनाथ तो अब ही हो कहा विजय बंदर ना विजय बंदर श्री कुंज बिहारी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कहा कि भाई राम जी की आगे की जो लीला है जनेऊ हो जाएगा पढ़ लिख के आएंगे तो सब मर्यादा का पाठ सिखाएंगे लेकिन बाल लीला तो चाहे राम जी की देख लो और चाहे श्री कृष्ण की देख इतनी जिद कर रहे हैं देखो राम जी हाथ पटक रहे हैं चरण पटक रहे धरती पर लौट रहे हैं सब कुछ तो चिंता में डाल दिया है सरकार ने बाल लीला बड़ी अद्भुत है, है। कौशल्या गोद में बिठाती हैं, आंसू पोसती हैं आंचल से और कहती हैं अपने लाल जी को बंदर मगाए दूंगी चिंता मत करो लाला बंदर मगाऊं, लाल को रुझाऊ भूषण बसन सजाये दूंगी हाथ में सोटा लाल लंगोटा कंठी तिलक लगाए दूंगी को तो कंठी वाला चाहिए तिलक वाला चाहिए वह सब कर देंगे बंदर आएगा उसको तिलक कंठी भी कर देंगे लोटा सोटा लंगोटा सब दे देंगे कंठ में कमर में पग में सब में स्वर्ण के आभूषण और आंगन में छुम छुम उसको नचा दूंगी चारों लाल जी की बलैया लो और बंदर अब प्रशिक्षित बंदर में में समय तो लगेगा हनुमान जी बोले नहीं वो वो बंदर नहीं चलेगा कि उसको बुलाओ वो तो वहीं से जो तिलक लगा के कंठी बांध के आया था तो वो ही बंदर चाहिए दूसरा नहीं चाहिए हाँ दूसरे का रिहर्सल करा के ले आओ क्योंकि भैया हनुमान जी के जैसे तो हनुमान जी हैं और शिव जी के जैसे शिव जी की बराबरी कौन करेगा हनुमान जी की बराबरी कौन करेगा इधर तो लाल जी की ये हालत है अब उधर हनुमान जी की क्या हालत है बड़ा प्यारा पद है छोटे छप कब मिली हो प्रभु राम जी हमारे कब मिली हो प्रभु राम बहुत दिवस भरे करत प्रतीक्षा बहुत दिवस भै करत प्रतीक्षा बहुत दिवस भरे करत प्रती बहुत जीवत करत सेवा ही बारत कब में एक बार तो आशुतोष प्रभु ले संग श्री अवध पधारे दर्शन पाय आनंद अमित हो जाहित सरसत सुरुम नि सारे सही न जाय दारुण वियोग अब व्याकुल प्राण विरह ज्वर जारे नारायण प्रभु देवी लहु अब नाित तो चाहत प्राण सुधारे कब मिल हो प्रभु रामी हमारे कवि ये यथामांत जनते हनुमान जी की पुकार भला उनके आराध्य तक क्यों नहीं पहुंचेगी बस मचलना तो चल ही रहा है फिर सरकार बोलते नहीं मैया विकल्प कहते हैं उसका विकल्प हम खोज के ले आएंगे तो हनुमान जी का विकल्प नहीं खोजा जा सकता एक बात जगतगुरु शंकराचार्य जी की हमें बड़ी अच्छी लगती यद्यपि हमें कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए हम नहीं रख पा रहे विवेक फिर भी कह देते मुँह पे आगे तो कह देते है जगन्नाथ पुरी में विराजमान पुरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य पद पर विराजमान अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज उन्होंने एक बात कही उनके जो निजी सचिव हैं उनका नाम है दंडी स्वामी श्री स्वामी निर्विकल्पानंद सरस्वती तो जगत जी विनोद में कहते हैं हमने इनका नाम निर्विकल्पानंद इसलिए रखा है कि इनका कोई विकल्प नहीं बोलो वृंदावन बिहारी जगत गुरु जी की निजी सारी व्यवस्था वही देखते है बोले तो इसलिए हमने सोच के नाम रखा है इसका निर्विकल्पानंद इनका कोई विकल्प ना हो निर्विकल्पा नहीं ये निर्विकल्प तो हनुमान जी भी बोले हमको तो निर्विकल्प ही चाहिए सविकल्प नहीं आ, विकल्प नहीं वही बंदर चाहिए मैं तो बंदर लूंगा लम्बी को तो शिल्लाई के लाला मैं तो बंदर लूंगा लंबी। वाला तो तो के लाला मचल गए मचल गए कौशल्यानंदन माता पिता मनावे मचल गए कौशल्यानंदन माता पिता मनावे रहे तो कोकिल तीर मराल खिलौने एक नमन को माने कील मराल एक ने एक को मरान लोटे आंगन में ओटल माला के लाला लोटे आंगन में ओझे गे मोटिल माला के लाला चल गई में तो बंदर तो, बंदर वाला तो के वाला जी के माला नृपदशरथ जी आज्ञा देखे बंदर बहुत मगाए हाँ नृपदशरथ जी आज्ञा देखे बंदर बहुत मगाए राम लला को तो दिन में एक पसंद ना आए रोते राम लला को इनमें एक पसंद ना आए कोई समझे ना किस बंदर हित बेहला को तो आया कोई समझे ना किस बंदर हित बेह के चल पड़े अब, अब जब समस्या का समाधान दशरथ जी ऐसी नहीं हुआ तो गुरु महाराज के पास गए देव गुरुदेव वशिष्ठ जी राम जी रूस गए मान कर गए आप ही नहीं रहे महल में कोहराम मचा हुआ है कैसे भी समाधान करो इकहरा बोलते हैं जिसमें थोड़ा जल्दी हो जाएगा चिंतित हुए दशरथ जी बोले गुरु वशिष्ठ से जाके किस बंदर हित रोवे रघुवर देखे ध्यान लगाके अब ध्यान लगाके देख लीजिए इनके हठ हमको असमंजस में डाला कौशल्या तो जी के लाला मचल गये गुरुजी ने कहा गुरुजी जी बोले जाहित रोवे राम बाल हठ तत्पर हनुमान है नाम बसे वह ऋषिमुख पर्वत पर वो शिष्टिजी ने ध्यान लगा के देखा बोले उस बैनर का नाम हनुमान है वो ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते हैं रक्षक कपिश कंठ का माँ अंजनी का लाला कौशल्या रक्षक कपिश कंठ का माँ अंजनी का लाला भैया जी के लाल मच करे उन्हें चलो पता चुकाना तो मिला ऋष्य पर्वत पर, पर मत पर राजा दशरथाया आत में रोवे रघुबर उस में हनुमत रोवत पाए आए तुरत अवधमान तक पाला भैया जी को वाला की आपकी बार ले वशिष्ठ जी को खुद जाना पड़ा बोले दूसरे से नहीं आएंगे वो वशिष्ठ जी कहे कुछ सेवकों के साथ और हनुमान जी को तो तैयारी ही आने के लिए और जैसे अयोध्या जी में आए मिले परत पर बड़े प्रेम से हनुमत और रघुनंदन पर से प्रभु राम रामचंद्र हनुमान किए पर लख के युगल मिलन मिलनपुर परिजन जी के लाला चल गए भंगर तो रूदारंभी वाला कौशल तो जी के लालाम चल गए बोले आपने ये चरित्र कहाँ से लिखा है मनगणन है क्या बोले नहीं परम मनोहर हर चरित परम मनोहर हर चरित्र बचपन में कारों कारोलूसुंदी शम्भुक भज में नीला गाय तुलसी सूर भुसुंदी लीला गाली ये ऐसी जैसी लीला नहीं गणगणं तो नहीं तुलसीदास संकेत किया ने भी सूरदासियाली रामायण में इसका वर्णन है गल भुसुंडी रामायण का चर्चा हुई और अगस्तमी की रामायण में भी इसका वर्णन है गावत नारायण प्रभु दयाला नारायण गौरी में दीन दयाला हो ना मतलब को बंदर वाला लम्बी पूछवाला के नाला मतलब को बंदर डूंगा लम्बी वाला तो के लाला लय जय श्री राधे श्री हनुमान जी महाराज अब यह मदारी रूप में हनुमान बंदर के रूप में हनुमान जी कब तक रहे? महल में ही रहे साथ ही रहे चारों लाल जी के सारी लीलाएं माखन चोरी आदि लीलाओं में भी साथ में और साथ ही सोते हैं साथ ही जगते हैं सरयू जी भी जाते हैं और कुश्ती दंगल भी छोटे छोटे बालकों को हनुमान जी सिखाते हैं और जब जनेऊ का अवसर आया तब राम जी ने कहा अब हमारी दूसरी लीला का अध्याय शुरू हो रहा है अब फिर भद्र होंगे जनेऊ पहे फिर तो इखेत सूर्य तो करना पड़ेगा है तो अब ये नाच कूद वाला अध्याय यहीं पूरा और अब आप जाकर वहाँ प्रतीक्षा करो कान में कर दिया बहुत रोए हनुमान जी बोले नहीं हमको गुरुकुल में भी रख लो हम बिल्कुल आपके साथ ही रहेंगे बोले नहीं नहीं अब हो गई लीला अब जनकपुर जाएंगे वहाँ से लौट के आएंगे और फिर हम जल्दी ही आ रहे हैं वन में हम खुद चल आएंगे इसीलिए हनुमान जी ने कहा एक मंद में मोहबस कुटिल हृदय अज्ञान हमारे पूरी पहाड़ी बाबा महाराज कुटिल हृदय ये शब्द नहीं बोलते थे वो तो कहते कुटिल ठीक नहीं भले ही दीनता हो ठीक नहीं की से हृदय बंदल चंचल होता चंचल हृदय वाले चंचल कुटिल वाले की सदय अज्ञान कुटिल नहीं बोलते थे महाराजी उनका पाठ की अज्ञान पर पुण्य प्रभु मोही भी हूँ कितने दिन साथ में रखा आपके सामने नाचे कूदे मैं है एक वर्ष कम से कम एक वर्ष नहीं राम जी के जनेऊ के पहले तीन चार वर्ष तक साथ रहे हमारी इतने लंबे समय तक रहने के बाद तुम पूछ रहे हो मोर न्या में पूछा साई तुम पूछू कत नर की नाई मैं तो भूल सकता हूँ आप भूलेंगे अरे आप भूल जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे विनय पत्रिका में बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रबल कर्म ले जाए जहा जहा अपनी बरियाई बरिया कहाँ जनि छो छाडियो कमठ अंड की यह रघु रघुवीर गुस्सा कछवी जल में अंडे नहीं देती है कछवी जल के बाहर अंडा देती है और अंडे देने के बाद वहां फिर कभी जाती नहीं है बस उसके चिंतन में अंडे रहते हैं उन अंडों का ध्यान करती है चिंतन करती है उससे अंडे अपने आप बढ़ते चले जाते पुष्ट होते चले जाते हैं और जब अंडा परिपक्व हो जाता है तो उसे फाड़कर कर कछुआ बाहर निकल आता है और जिस अंडे को कछुआ भूल जाती है वो अंडा सड़ जाता है उसमें सिर्फ बच्चा नहीं होता गोस्वामी जी कहते हैं तो अंडे के जैसे निश्चेष हैं अंडा कहाँ चिंतन कर सकता अपनी माँ का कच्छी का माँ ही चिंतन करती है ऐसे है ठाकुर जी हमारे प्रबल कर्म हमको कहीं ले जाएं आप हमें मत भूलाना ये तो ठीक है हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं ये तो बहुत अच्छा है पर हे नाथ हे मेरे नाथ आप मुझे भूले नहीं बढ़िया इससे अच्छी बात हम तो याद करते करते भूल जायेंगे पर भगवान भूलने वाले नहीं है भगवान से प्रार्थना हे नाथ हे मेरे नाथ आप मुझे भूले नहीं ये भी ठीक है मैं आपको भूलू नहीं पर आप मुझे भूले नहीं ये प्रार्थना करनी चाहिए इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा का विराम आज समय कुछ अधिक हो गया तो एकादशी को तो जागरण की महिमा है और फलाहार तो आप लोगों ने कर ही लिया बार बार करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन दोबारा भी कोई फलाहार करना चाहेंगे तो आरती के बाद फिर फलाहार भी होगा तो फलाहार भी कर सकेंगे उसके लिए कोई मनाही नहीं है लेकिन बहुत से लोग तो एक ही समय फलाहार करते हैं जो तो एक समय करते हैं जो दो समय करते हैं वो अर्चन के बाद आरती के बाद तुरंत फलाहार होगा आप लोग फलाहार कर सकते हैं आज तुलसी का शास्त्रार्चन होगा पुरुषोत्तम एकादशी है तो आज हम भी अर्चन में बैठेंगे और जिन्हें अपनी भगवत सेवा के कार्य से जाना है वे प्रसन्नता पूर्वक प्रस्थान कर सकते हैं गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय ण जी की गलित ललित सियाती गावत ब्रह्मी नारद विसारद सुत पाल्मिकवी विशारद सुख संसारद पवन सुत सुख की किसी रामायण जी कावत वेद पुराण तौरसंदन तो जन गोर जनधन चंदन गोसर हारंस सम्मत सवही हर किसी रामायण जी की आरती त शंभु भवानी अरुत संभव मुनी स्वादि ग्रह अर्जवानी कार के ही की से जी की की रस भी की की की आत्मात सब की की रोग सब आत्मातिक रामायणी कर